ही बनी रहे यही आपके शिचरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणाधनों में साष्टा रनभ प्रणाम परमरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समरंकृत श्री सदुदेव भगवान के श्री रघु भगवान के ईवर के पावन पवित्र चरणाधन में साष्टांगाम परमादणी प्रातस्मरणी संत प्रवर अयोध्या धाम से पधारे हुए हमारे पूज्य मांझी महाराज वृंदावन से पधारे हुए परमादिणी चेतन कुटी के हमारे महान जी महाराज युगल के पावन पवित्र चरणारंभ में मैं बारंबार वंदन करता हूं परमाणी पूज्य संतरंगाचार्य हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज इसने वही ममता मई वात्मयी आदरणीय माँ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 परम भागवत भगवान नाथ को श्री शंकर इनके दो ही काम हैं जीव की दैनीय दशा को सुनाकर के भगवान को भगवान की करुणा जीव पर वर्षाते हैं और भगवान की पावन पवित्र गाथा सुना करके जीव को भगवान की ओर ले जाते हैं जो सदगुरु का कर्तव्य होता है अमर ऋषि रुद्रावतार भगवान शंकर के ही अवतार श्री हनुमंत लाल जी महाराज का भी यही काम है भूमिका में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा एक सांकेतिक बात भाषा में भूमिका बनाता हुआ स्मरकांडित की ओर अब नीचे प्रवृत्ति को ले चलेंगे अपने भ्राता के भय के कारण सुक्रीव निवास कर रहे थे पहाड़ पर और श्रीराज सरकार को आता हुआ देखा तो अपने मंत्री श्री हनुमंत लाल जी महाराज को ले जा और श्री हेमंत लाल जी महाराज जब भगवान को पहचान जाते हैं तो भगवान को लेकर के सुग्रीव में मित्रता कराते हैं सच में या जीव भगवान का शाश्वत सखा है दासपर्णा सौजा सखाया संयोग से यह अपने मित्र को भूल गया है और मित्र के भूल जाने के कारण ही संसार के समस्त झमेलों में ये पड़ा हुआ है समस्त विपत्तियों में पड़ा हुआ है तो श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवान को ही लेकर के जीव के पास पहुंचाते हैं ये कैसी करमा है श्री हनुमतलाल जी महाराज की होना तो ये चाहिए था कि जीव को भगवान के पास कर जाना चाहिए और भगवान के चरणों में अपनी प्रथा निवेदित करनी चाहिए किंतु श्री हनुमंत लाल जी महाराज की करुणा देखिए ये भगवान को ही दीव के पास लेकर पहुंच जाते हैं इससे ज्यादा और करुणा क्या होगी और लेकर ही नहीं पहुंच जाते हैं दोनों की मित्रता करा देते हैं अग्नि को साक्षी करा करके और श्री ऋषिरा सरकार की करुणा देखिए जीव की विपत्ति का हरण कर लेते हैं जिसके कारण शुक्रयु दरबदर का भिखारी बना था दरबदर भटक रहा था उसी का उद्धार करके भगवान इसको निष्कंटक राज्य प्रदान कर देते हैं किन्तु तो दुर्भाग्य है जीव का ये भगवान ने तो अपना काम कर दिया और ये जीव भगवान के काम को भूल गया और जब जीव भगवान के काम को भूल गया हमारे श्री राघवेंद्र सरकार एक दिन निवास कर रहे थे प्रातःकाल श्री लखनलाल जी जब प्रणाम करने के लिए गए और जब प्रणाम करने के लिए गए तो श्री राघव ने कहा लखन हमारा धनुष मान लाओ आज थोड़ा इस क्रोध में थे लखन लाल जी ने धनुषमाण ला करके दिया राघव बात क्या है प्रभो जय जय आज इतने क्रोध में क्यों नजर रहे हैं कारण क्या है श्री राघव ने कहा जिस बाण से मैंने बाडी का वध किया था आज उसी बाण से सुप्रीव का वध करूंगा लखन लाल जी को लगा कि क्रोध का पाठ तो हमारा है इनका तो नहीं है इनका तो पाठ करुणा का है कृपा का है दया का है आज हमारा वाला पाठ कैसे भगवान ने धारण कर लिया जी साय कुमारा में बाली किंतु उसमें एक बड़ा मधुर संकेत दे दिया कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था उससे आज उसको नहीं मारूंगा हाथों में काली कल उसका वध करूंगा श्री हनुमंतलाल जी महाराज समझ गए इसमें भी कोई लीला ही है क्योंकि तो स्वाभाविक यह होता है कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो यह नहीं कहेगा कि आज हम आपके ऊपर बहुत गुस्सा हैं और कल आ जाना हम गाली सुनाएंगे जब व्यक्ति क्रोध में होगा उसी समय गाली देगा उसी समय दंड देगा ये कह रहे हैं कि आज मैं क्रोध में हूं किंतु मारूंगा कल लखनलाल जी महाराज बोले इतनी देरी करने की क्या जरूरत है और ये काम आपको भी करने की जरूरत नहीं ये काम मैं कराता हूं अभी मार करा जाता हूं श्री हरमंत हमारे श्री लखनलाल जी जब जाने लगे राघव को प्रणाम करके राघव की करुणा है राघव ने श्री लखन को बुला करके कहा भैया उसको मारना नहीं है तो आप तो कह रहे थे मारना है बोलो तो बस ऐसे डराने के लिए कह रहा था बह दिखाई गई हो ताक सखा सुग्रीव एक काम करना उनको बह दिखा करके ले आना और कहीं इतना बह मत दिखा देना कि भाग ही जाए ये जीव को कितना भय दिखाना चाहिए ये भी गुरुजन जानते हैं अगर ज्यादा भय दिखा दिया जाए तो भागने का काम सुप्रियु जीवन भर भागा है ये जीवन है। जीव जीवन भर भागता रहता है जब तक भगवान की कृपा न मिले तब तक इसको विश्राम कहां है आप इसका जीवन पढ़ेंगे तो भागने का ही काम जीवन भर इसने किया भगवान कहते हैं भय दिखाई नहीं आ उसको इतना भय दिखाना और भय दिखाकर मेरे पास ले आना क्योंकि वो हमारा सखा है श्री लखनलाल जी महाराज जाते हैं आप सब कथा से परिचित हैं और जब सुग्रीव जी महाराज को पता चलता है कि लखनलाल जी आए हैं तो बड़ा घबरा जाता है विषय में जीवन लिप्त था और हमारे दी दी श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री लखनलाल जी को लेकर गवन में जाते हैं और भवन में जाकर उनके लिए अलग से सिंहासन नहीं बनाते हैं अलग से स्थान तैयार नहीं करते हैं जिस पर्यंक पर सुग्रीव शयन करता था उसी पर्यंक पर ले जाकर श्री लखनलाल जी को बैठा देते हैं हमारे पूज्य संतों का ऐसा मानना है कि ये कौन सी विधा थी श्री हेमंतलाल जी महाराज की पहल तो लखनलाल जी को पर्यंक पर बै फालना ही अपराध है जो अपने घर से संकल्प करके चला है कि जब तक घर नहीं आ जाएंगे तब तक सोएंगे नहीं जब तक घर नहीं आ जाएंगे क्योंकि इस स्वप्नावस्था में भी कहीं हमारी तत्वृत्ति उनकी सेवा सहन से न हो जाए तो जो चौदह वर्ष तक न शयन करने का संकल्प लेकर घर से निकला हो उसको भी पर्यंक पर बैठाना और ऐसे व्यक्ति के पर्यंक पर बैठाना जो भोग वासना में लिप्त तो हो काम वासना में लिप्त तो हो इसका कारण क्या है यही नारायण गुरु की कर्मा है यही गुरु की कृपा है आप कहेंगे इसमें क्या गुरु की कृपा है हमारे श्री लखनलाल हैं श्री सावतान और शेष सर्प का ही प्रतीक है काल का ही प्रतीक है चाहे कितना विषय वासना में संलग्न जीव हो यदि उसके पर्यंक पर कहीं सर्प के दर्शन हो जाए तो फिर उसको नींद आएगी उसकी नींद सदा सर्वदा के लिए मुड़ जा, जाएगी कि पता नहीं ये सर्प कहा छुट गया पुराना काट ले उस पर्यंक पर वह नहीं कर सकता है तो मानो लखनलाल जी को इसलिए बैठाला अथवा लखनलाल जी को इसलिए बैठाला भी वहां पर बात ये है जिसका जीवन जिस कार्य में संलग्न होता है दिन रात जिसके मानस में जिस प्रकार की विचारधारा चलती है उस व्यक्ति के शरीर से वैसे ही कीटाणु निकलते हैं वैसी ही विचारधाराएं प्रसारित होती हैं अगर भगवत भजन करने वाले के समीप तो आप बैठोगे तो आपके मानस में भी निश्चित रूप से भगवत भजन करने का संस्कार बनेगा अभी मैं एक महापुरुष को चिंतन करता रहता हूं पता नहीं मानस में ऐसी कुछ विचारधारा कई दिनों से चल रही है तो मैंने देखा वो महापुरुष का संग हमारे जीवन में नहीं है किंतु तो विचारों का संघ है वो महापुरुष हजारिया माला लेकर के दिन रात भगवान का भजन करते हैं अब करीब दस पंद्रह दिन से हमारे मानस में भी हो रहा कि हजारा माला हमको भी मिल जाए और मैं भी गले में डालकर दिन भर भजन किया करूं तो स्वात्याय कि तो स्वाध्याय चिंतन हो कि भगवान नाम हो अब जिस परंपरा में हम दीक्षित हैं उस परंपरा में इस प्रकार की परंपरा नहीं है कि हजारा माला लेकर के माला जप जाए किंतु भले हमारी परंपरा नहीं है किंतु जिस महापुरुष का चिंतन चित्त में सतत चल रहा है जिस महापुरुष की विचारधारा मानस में प्रवाहित हो रही है उसके कारण हमारे मानस में भी हजारिया माला लेने का मन हो गया मैंने एक वैष्णव संत को आज ही फोन किया कि आप कृपा करके हमको हरिद्वार में कहीं से वो माला पहुंचा दीजिए उन्होंने कहा महाराजी किनका मत करो आप हरिद्वार पहुंचे तो मैं लेकर पहुंच जाऊंगा तुम्हारे मानस में आया कि विचार कहां से आया ये चिंतन कहां से आया वो तो महापुरुष के संघ के कारण आया तो श्री हनुमत लाल जी महाराज को लगा ये व्यक्ति भोगों में फुसा हुआ है और श्री लखनला सेवा में संलग्न है और ये जो सेवा में संलग्न श्री हनुमंत लाल जी महाराज इनके परियंत्र पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो विचारधारा है उनका जो चिंतन है वह चिंतन इसके मानस में भी आ जाएगा लखनलाल जी महाराज के बारे में है कि आगह की सेवा कैसे करते हैं जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही जैसे कोई अविवेकी व्यक्ति जैसे कोई महाराज ना समझ व्यक्ति जैसे कोई भोगी व्यक्ति अपने सी शरीर का वह संरक्षण करता है सेवा करता है वैसे श्री लखनलाल जी राघव की सेवा करते हैं वैसे श्री राघव की सेवा में संलग्न है तो लखनलाल जी के चिंतन का प्रभाव लखनलाल जी की विचारधारा श्री सुप्रियु के मानस में आ जाए इसलिए पर्यंक पर बैठाना और श्री लखनलाल जी सजग करके नारायण चले गए उसके पहले भी वैसे तो उसने विधान बनाया था बंदरों को भेजा था चारों दिशा में खोजने के लिए और पुनः दूसरी महाराज सेना तैयारी की गई बंदरों की उसमें सबसे अलग अलग दिशा में फिर जो चतुर्गानर भेजे गए हैं किंतु तो एक यहां सूत्रात्मक शैली में जो साधना के सूत्र श्री सुंदरकांड में वर्णन किए गए हैं यहां से उसकी भूमिका प्रारंभ होती है सुग्रीम जी महाराज ने श्री हनुमत राज जी महाराज ने बंदरों को एक अवधि दे दी कि इतने दिन में ही खोज करके आना है बड़ा विलक्षण लगता है कि अवधि क्यों दी गई अवधि अवध का कारण क्या है देखो भाई साधना के क्षेत्र में थोड़ी सजगता तो चाहिए सावधानी भी चाहिए प्रमाद न हो जीवन में इसलिए जो गुरुजनों के अंदर में आराधना करते हैं मनुमुखी आराधकों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो गुरुजनों के चरणार्ण में आश्रित तो होकर उनकी चत्र छाया में साधना में संलग्न होते हैं वो एक मंत्र की आराधना करते हैं और उसमें अवधि भी बताई जाती है कि, कि इतने दिन में ये अनुष्ठान पूरा कर लो तो ऐसा लगता है कि जब तक जीवन है तब तक भगवान का भजन करना है तो अवधि निर्धारित क्यों की जाए भाई अब दूसरा तो काम नहीं है जब तक जीवन है तब तक भजन है कि उसमें भी अवधि निर्धारण करने का अभिप्राय है श्री सुग्रीव जी महाराज को लगा श्री हेमंतलाल जी महाराज को लगा कि जो प्रमाद श्री सुग्रीव जी से हुआ है वो प्रमाद कहीं इन से न हो जाए राम जी ने इनको सेवा का कार्य तो सौंपा था किंतु तो समय नहीं बताया था कि एक महीने में करना है कि दो महीने में करना है कि तीन महीने में करना है तो जो प्रमाद हमसे हुआ है वो प्रमाद इन बानरों से न हो इन साधकों से न हो इसलिए अवधि निर्धारण की गई कि इतने दिन के अंदर ये अनुष्ठान कर लीजिए इतने दिन के अंदर श्री सीता की खोज कर लीजिए महाराज इनको अवधि बता दी गई और उसके आधार पर खोजने के लिए निकले हैं श्री सुग्रीव जी महाराज हनुमंतादी मानव को लेकर नल नील को लेकर के जाम जी को लेकर के श्री राघवेंद्र सरकार की शरण में आए और श्री राघवेंद्र सरकार के तृणों में अपनी बात रखी कि हमने ऐसे ऐसे बंदर तैयार किए हैं ये इस दिशा में जाएंगे ये इस दिशा में जाएंगे ये इस दिशा में जाएंगे दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले बानरों का महाराज एक जूथ तैयार था और वो प्रणाम कर करके श्री राघो की ओर देख करके निहाल कर, कर बानरों को तो कुलक्ष राघो पूछते हैं और वो निकल पड़ते हैं वहां से और जब निकल पड़ते हैं सबसे लास्ट में सी श्री हनुमतलाल जी महाराज ने प्रणाम किया और जब लास्ट में प्रणाम किया तो श्री राघ्र सरकार ने उनको राम नाम अंकित मुद्रिका दिए है और वह मुद्रिका लेकर के महाराज मुद्रिका अपने मुख में रख करके हमारे पूज्य संतों ने कहा कि मुद्रिका कोई हाथ में नहीं पहनी उन्होंने अपने मुख में मुद्रिका रख ली उन्होंने और मुद्रिका रख करके राम काज में लग गए साधना के क्षेत्र में एक बात सूत्र ये भी रखने लायक है साधना प्रारंभ हो तो राम राम की मुद्रिका हमारे मुख में बनी है अभिप्राय का है हमारे मुख में भगवान नाम बना रहना चाहिए भगवान नाम की साधना चलती रहनी चाहिए आप देखेंगे जब ये सब बंदर भटक गए रास्ता नहीं मिला और जब रास्ता नहीं मिला सब प्यासे थे किंतु तो श्री हनुमंत जी महाराज को प्यास नहीं लगी सब प्यास के कारण विकल है किंतु तो हनुमंत जी महाराज को प्यास नहीं लगी और उन उनों की दशा देखकर श्री हनुमंतलाल जी महाराज एक शिखर पर चढ़े और ये जिस शिखर पर चढ़े इस यात्रा में श्री हनुमत लाल जी महाराज तीन शिखरों पर चढ़े एक पहला शिखर है कृपा का शिखर दूसरा शिखर है विचार का शिखर और तीसरा शिखर है वैराग्य का शिखर साधक के जीवन में सबसे पहले यदि किसी शिखर पर चढ़ने का काम करना है तो कृपा का ही शिखर है भगवान की कृपा के बगैर हमारे जीवन में सफलता मिलने वाली नहीं है और जब उस शिखर पर चढ़ करके महाराज देखा तो मिल गया सूत्र जल का एक विवर से पक्षी निकल रहे हैं और जिस विवर से पक्षी निकल रहे हैं समझ गए इसके अंदर जल जरूर है क्योंकि जल पक्षी हैं श्री हनुमत लाल जी महाराज मुखिया उनके बन करके अग्रस्त आगे जल करके सब बैनरों की सेना ले जाते हैं और वहां से स्वयं प्रभा के दर्शन होते हैं स्वयं प्रभा ने आने का कारण पूछा तो बता दिया कि हम राम कार्य के लिए निकले हुए हैं स्वयं प्रभा ने कहा जल पियो पहले और जल पीने के बाद फद आदि भक्षण करने के बाद हमारे पास आओ ये सब बनर ये साधक ही है जो शांति रूपी सीता की खोज में संलग्न है भक्ति रूपी सीता की खोज में संलग्न है जब ये स्वयं प्रभा को मिलती है तो कहती है जलपान करो फल खाओ और फल खाने के बाद अभी आप हमारे पास आओ ये सब फल रक्षण करने की बात और जब स्वयं प्रभा के पास में गए तो स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम अभी तक माँ को खोज रहे थे जानकारी खो, को खोज रहे थे मिली कि नहीं मिली इन बानरों ने कहा नहीं मिली तो कहा कि एक बात बताओ तुम सीता की खोज आंख बंद करके कर रहे थे कि आंख खोल करके कमाल की बात है अरे व्यक्ति जब भी कोई खोज करेगा तो आंख खोल करके ही खोज करेगा आंख बंद करके तो खोज करने की आवश्यकता है नहीं बानरों ने कहा कमाल की बात ये पूछ रही है देवी हम तो सब आंख खोल कर देख रहे थे और वन बन, बन में खोज रहे थे गुफा गुफा में खोज रहे थे सब से पूछ रहे थे आख खोल के पूछ रहे थे आंख खोल कर ढूंढ रहे थे स्वयं प्रभाने का रास्ता तुमने गलत चयन किया है अभी तक तुम आंख खोल के खोज रहे थे अब आंख बंद करके खोजो। खोजोग नयन और महाराज जो मैं नयन मुझोगे तो इस गुफा के बाहर निकल जाओगे अभिप्राय क्या है साधक जब अपने पुरुषार्थ से भक्ति को खोजना चाहता है तो ये भक्ति महाराजी मिलने वाली नहीं है ये भगवान की कृपा का ही अनुशीलन करता हुआ मानो आंक गूंजना माने अपनी क्रियाओं को स्थिर कर देना केवल कृपा के आश्रित ही जीना जैसे वो रखे हम वैसे रहेंगे जहां रखे हम रहेंगे कृपा का करते हुए किंतु महाराज साधक की एक सामान्य जो दशा होती है वही बंदरों की दशा है इन्होंने आंख तो बंद किया कोई भी संत मिलते हैं तो हमको कहते हैं आंख बंद करके ध्यान करो चिंतन करो हम लोग भी आंख बंद करके चिंतन करते किंतु थोड़ी देर के बाद फिर खोल कर देखते हैं कई बार साधना में बड़ी गड़बड़ियां होती हैं संत कहते हैं आंख को बंद करके देखो तो थोड़ी देर देखते फिर कहा कि यहां तो कुछ मिलता नहीं है यहां तो कुछ प्राप्त हो नहीं रहा है पुनः हम आंख खोल करके देखें और जो महाराज आंख खोल करके इन्होंने देखा तो समुद्र तक तो तक तक तो पहुंच गए थे अब और बह लगा हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहते थे अगर ये आंख बंद रखते तो सीधे लंका में पहुंचता थे जैसे उस गुफा से निकल करके महाराज सागर के तट पर पहुंच रहे तो वैसे ही संसार सागर भी पार हो जाता किन्तु तो इनको महाराज विश्वास नहीं हुआ आंख खोलकर देखा देखे पहुंचे कहाँ है जब आंख खोलकर देखा कि पहुंचे कहा है तो देखा सागर तट पर है अब तो और डर लगा इन बंदरों को खारा समुद्र भरा हुआ है इधर पहाड़ है अब के अलावा और कुछ नहीं है चिंतन करने लगे तो महाराज दूसरी ओर पुनः वार दर्शन होता है संपाति का जो बानरों को देखकर बानरों को खाने के लिए आया था और उसने एक बात बड़ी अनोखी कही जी महाराज बड़े कुशल हैं अंगद जी महाराज ने देखकर संपाती को उन्होंने महाराज जटायु गीत की चर्चा करना प्रारंभ कर दिया जब जटायु की चर्चा उन्होंने सुनी तो दोनों भाई थे एक यहां पर भी भगवान की कृपा का सूचक एक सूत्र है आज ही मैं पढ़ रहा था मुझे लगा कि साधक कई बार भगवान की चत्र छाया में जाता है और संतजन बार बार कृपा की महिमा गुरुगुनाते हैं करुणा की महिमा गुरुगुनाते हैं किंतु तो साधक को लगता है कि बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि तो उसको कर्म पर इतना करने का ब्याज हो जाता है कि सोचता है कि यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है तो कृपा पर दृष्टि नहीं जा सकती है जब इन्होंने चर्चा सुने सम्पाति ने अपने जीवन की कथा बताई और उन्होंने कहा कि राम की कृपा से जो हमारे पंख जल गए थे आज वो नए आ गए शरीर भी तरुण हो गया अभी क्या है कि असंभव को संभव करने वाली भगवान की कृपा है अगर ये बानर इस बात को समझ जाते तो कहीं तर्क होता ही नहीं कहीं जीवन में संशय होता ही नहीं उन्होंने कहा कि हम गीद हैं और गीद की दृष्टि अपार होती है गीद ही दृष्टि अपार गीद की दृष्टि अपार होती इसलिए मैं देख रहा हूं सोयोजन सागर के पार में लंका है और श्रीलंका के अशोक वाटिका में श्री वैद्य ही बैठी है अब मैं कर तो कुछ सत्ता नहीं हूं वहां तक जा नहीं सकता हूं जो इसको हमारे सागर को पार करेगा वही सीता की खोज कर पाएगा वह सीता तक पहुंच पाएगा उन्होंने तो सूत्र दे दिया और सूत्र देकर के हमारे आज वो तो चले गए किंतु समाज में तीन प्रकार के लोग होते हैं तीनों प्रकार का यहां दर्शन होता है समाज में कुछ लोग तो भूत की ओर दृष्टि रखने वाले होते हैं जब उनसे कोई चर्चा करो तो भूत की चर्चा करते हैं और समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनसे कोई चर्चा करो तो भविष्य की चर्चा करते हैं और समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वर्तमान की चर्चा करते हैं कुछ वर्तमान में रहने वाले लोग और कुछ भविष्य की चिंतन धारा में बहने वाले लोग और कुछ महाराज भूत की चिंतन धारा में बहने वाले लोग हैं यहाँ साधकों की तीनों को नजर आ रही हैं। आप देखेंगे साधकों की तीनों कैसे नजर आ रही हैं। एक साधक या बानरगण है जो अपने अपने बल का बखान करते हैं कि हमारे में इतना बल है हमारे में इतना बल है हमारे में इतना बल है ये सब वर्तमान की बात कर रहे हैं और जाम जी महाराज ये जाम मंत्र जी महाराज भूत की चर्चा करते अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं पहले जब मैं जवान था भगवान जब महाराज बावन बन करके गए थे तो मैंने इतनी परिक्रमा की थी ऐसे किया था ऐसे किया था अब मैं बूढ़ा हो गया हूं मेरे से कुछ होने वाला है नहीं और अंगद जी महाराज से कहा गया तो अंगद जी महाराज कहते अंगद कहीं जाओ में पारा जिय संशय कच फिरती पारा भविष्य का चिंतन है बुरे मैं पार को तो जा सकता हूं अगर हमारे बल की बात कोई पूछे तो निश्चित रूप से मैं उड़ करके पार चला जाऊंगा किंतु तो निश्चित रूप से जी संशय कच फिरती बा हमारे मानस में संशय है कि लौट कर मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा वैसे तो हमारे संतों ने इसमें कई विचार अंगद की तरफ से रखे की अंगद क्यों नहीं आ पाएंगे लौटकर क्या कारण है एक तो लंका का सौंदर्य इतना है कि जब तक पूर्ण वैराग्य न हो तो लंका के सौंदर्य से निकलकर आना ही कठिन है व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कौन तो जाता है तो सौंदर्य आदि में ये कट जाता है भोगवासना में ये कट जाता है तो संशय और महाराज जिस प्रकार से बात जम मंदी महाराज ने सुनी की सब लोग अपनी अपनी बात करें कोई पार जाना चाहता नहीं आप जाने का बल नहीं है देखो भाई ध्यान रखने लायक बात इसमें एक साधना का सूत्र और भी है कई लोगों का मानना जैसे रावण का मानना है रावण पूरे लोगों का सम्मान नहीं करता है रावण अपने आप वृद्धों का सम्मान नहीं करता जामवंत मंत्री अति बूढ़ा जब वह चर्चा करता है तो कहता राम के पास में कौन लोग है एक बूढ़ा व्यक्ति उससे उससे क्या होने वाला है याद रखना चाहिए नारायण जीवन में बालक जब व्यक्ति होता है बाल्यावस्था में स्मृति उसकी बड़ी तेज होती है बालक अवस्था में जो हम लोग याद कर लेते हैं वो जीवन भर याद बना रहता है और तरुणा अवस्था में व्यक्ति के शरीर में शक्ति ज्यादा होती है बालक अवस्था में स्मृति शक्ति ज्यादा होती है और तरुणावस्था में शरीर में बल की शक्ति ज्यादा होती है और वृद्धावस्था में विचार और मनन की शक्ति होती है जो उपयोग करना चाहते हैं समाज में तो वृद्धों का भी उपयोग किया जा सकता है और नीति नीतिकार ने तो एक बड़ी अनोखी बात कही नशा सभा यत्र वह सभा सभा नहीं है जहाँ वृद्ध रोग नहीं है याद रखना जो लोग वृद्धों का सम्मान नहीं करते अभिमानी लोग वह रावण के ही के लोग है रावण की परंपरा में चलने वाले लोग हैं आप जरा विचार कीजिए इस साधकों की टोली में श्री हनुमंत जी महाराज भी थे इन साधकों की टोली में श्री अंगद जी महाराज जी भी थे इन साधकों की टोली में नवनील आदि भी थे किंतु श्री हनुमत जी महाराज का प्रयोग करने का सामर्थ्य किसी में नहीं ना था जहा मंत जी महाराज नहीं था जान महाराज जानते थे कि शक्ति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है तो जो हमारे वृद्ध हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, इसलिए गुरुजनों का कितना सम्मान होना चाहिए समाज में यहाँ सूत्रात्मक शैली में एक साधना की प्रणाली दे दी गई और नारायण में तो कई बार इस बात को लोगों से कहता हूं अपने नवयुवक नेत्रों से कि हम लोग पुस्तकी ज्ञान चाहे कितना भी क्यों न कर ले किन्तु तो जो अनुभवजन्य ज्ञान है वह जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी तभी वह होगा और अनुभवजन्य जो ज्ञान होता है वो गुरुजनों से ही मिलता है हम कई बार हमारे मित्र कई हैं विश्वजन भी हैं संन्यासी परंपरा में भी हैं मैं कई बार देखता हूं कि उनके गुरुजन व्याकरण नहीं पढ़े न्याय नहीं पढ़े शास्त्र नहीं पढ़े और शिष्यजन पढ़े हुए हैं तो उनको लगता है कि हम तो विद्वान है हमारे गुरुजी को कुछ आता जाता नहीं है केवल भगवान का नाम लेते हैं भगवान का जब करते हैं मैं निवेदन करूं चाहे कितना ये पुस्तकी ज्ञान हो जाए ये अनुभवजन्य ज्ञान के सामने सब फीका है और ये अनुभोजन ज्ञान ये गुरुजन की कृपा से ही जीवन में अवतरित होने वाला है जब तक वह दिशा नहीं देंगे तब तक, तक काम बनने वाला नहीं है और यहीं से महाराज ये साधना का एक सूत्र जागृत होता है जामवंत जी महाराज समझ गए जामबंत जी महाराज समझ गए कि श्री हनुमत लाल जी महाराज आंख बंद करके बैठे मैं निवेदन करूं स्वयं प्रभा ने जब आंख बंद करने को कहा था उस समय इन्होंने आंख बंद किया था और इंद्रियों को भी ऐसे बंद किया कि कहीं बाहर गमन नहीं किए आपको कहे उस सभा में भी थे ये जहां सब भयभीत थे डरे हुए लोग थे अंगद अपने जीवन के भय से डरे हुए थे कि अब अवधि बीत गई है लौट कर जाऊंगा तब भी मरूंगा यहां रहूंगा तब भी मरूंगा आदि आदि भय से भयभीत थे और सब अपनी अपनी चर्चा कर रहे थे श्री हनुमतलाल जी महाराज यहां बिल्कुल शांत बैठे थे और कहा तक कहें संपाति की बात भी उन्होंने सुनी नहीं अगर संपाति की कथा उन्होंने सुनी होती तो मंदिर मंदिर प्रतिकर जो शोधा देखे जहां था अग्रित जोधा गय मंदिर माही अति विचित्र कई जात सुनाही उनको मंदिर मंदिर खोजना नहीं पड़ता तो कि जाम संपाति ने तो कह दिया था मेरी दृष्टि अपाल है मैं देख सकता हूं अशोक वाटिका में वैदेही बैठी हुई है अगर वह वार्ता श्री हनुमत जी महाराज ने सुनी होती तो घर घर खोजने की जरूरत कहां थी? वह सीधे जाते अशोक वाटिका में और सीधे जाकर अशोक वाटिका में श्री मां के दर्शन करके मां का संदेश लेकर के आ जाते तो वह संपादी की उन्होंने चर्चा सुनी ही नहीं वह तो आंख बंद करके बैठे कि भगवान की कृपा जैसे होगी और जब आंख बंद करने से कृपा होगी तो आंख बंद कर दिया है और आंख बंद करके बैठे थे तब तक, तक जाम जी महाराज समझ गए जाम जी कह रहे तुम ही सब लायक हो और ये कर पठे महाराज आपको इसीलिए पठाया गया है कि सब आपके ही जिम्मेदारी में है कहीं री चुपति सुन हनुमाना का चुप साहो बलवाना वैसे तो भगवान के अनेक नाम है जैसे आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ोगे तो भगवान के हजार नाम है किंतु प्रत्येक नाम का अर्थ अपना है और हमारे साहित्यकार कि जहां भगवान का जो नाम लेते हैं वहां पर वह उसका नाम का प्रयोजन होता है ऐसा नहीं कि जो चाहे नाम दे दिया गया यहां पर जो हनुमान शब्द का प्रयोग किया गया कहीं रीच पति सुनो हनुमाना इन्होंने रीच पति ने इनको कहा सुनो सुनो हनुमान हनुमान कहने का भी क्या है अभी मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा हूं श्री महाराज का आंजनेय की आत्मकथा अभी लेकर के वहां से आया हूं जो काल में कथा थी तो आंजनेय जी महाराज ने श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने अपनी आत्मकथा भगवान के बालकों को सुनाई है तो बालक बार बार, बार उनसे पूछते हैं आपका ये नाम टोपड़ा तो आपका ये नाम पर टोपड़ा तो आपकी ये लीला कैसी तो श्री हनुमान जी महाराज उसमें सुनाते हैं अपनी आत्मकथा आंजनी की महाराज आत्मकथा सुनाते हैं तो वहां हनुमान संत का जो प्रयोग किया गया है बालकपन में जब सूर्य को ही फल समझ करके भक्षण करने के लिए गए और भक्षण कर लिया तभी इनके हनु पर प्रहार किया गया है और जब हनु पर प्रहार किया गया तब से इनका नाम हनुमान पड़ गया तो मानो इनके पराक्रम को दर्शाने के लिए श्री हनुमतलाल जी महाराज के पराक्रम को दर्शाने के लिए कि आपके जीवन में जो प्रतिभा है आपके जीवन का जो महाराज बाहुबल है वह ऐसा बल है कि बालक बल में जो व्यक्ति घर से उड़ करके सूर्य तक जा सकता है सूर्य का भक्षण कर सकता है उसको लंका में जाकर के वहां के समाचार लाने में कोई तकलीफ नहीं हो सकती है उसको लाने में क्या दिक्कत होगी और आप कासाद हो बलवाना और जो महाराज कहा पवन तनय बल पवन समाना जो इन्होंने महाराज कहा पवन तनय अब यहां पवन तनय सब आ गया श्री पवन जी के सुपुत्र पवन तनय है अर्थात पवन तने का पवन का जो बल होता है आज आप देखते हैं सारा का सारा बल वायु का ही है आपके शरीर में हमारे शरीर में ये प्राणों का ही तो बल है और प्राण न हो तो जीवन रहेगा क्या तो आप जिनके कारण सत्ता संजीवन संचालित हो रहा है आप उनके तने हैं, आप में जो बल है आप में जो विशेषता और दूसरे में कहा हो सकती हैं, और आप बुद्धिमान भी हैं विवेकवान भी हैं कई बार व्यक्ति के जीवन में बुद्धि तो होती है किंतु उसके जीवन में विवेक करने का सामर्थ्य नहीं होता है विवेक माने होता है बेग भावे दो उसमें मिली हैं, उनको अलग अलग कर देना उसी का नाम विवेक है तो कहा कि आप बुद्धिमान भी हो विवेकवान भी हो और राम कार्य के कारण ही तो आपका अवतार हुआ है राम कार्य जो लगी तब अवतारा आपका अवतार जो हुआ है वो रामकाल के लिए हुआ है अवतार करने का अभिप्राय क्या है आप लोग रामचरितमानस मानस प्राता काल में सरसों ढंग से हमारे अवध के पूज संतजन पाठ कर रहे हैं आप सब करते ही है तो आप समझ जाएंगे अगर पाठ की चित्रधारा में आप रहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रामवंत जी भी अवतार हैं और श्री हरुमंतलाल जी महाराज भी अवतार हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज के अवतार है जम जी महाराज और भगवान शंकर के अवतार है श्री हनुमतलाल जी महाराज और श्री हनुमतलाल जी महाराज ने जो अवतार धारण किया है श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा के लिए ही कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है हमारे पूज श्री पंडित जी महाराज कहते थे राम की का दी उपाध्याय कई बार इस बात को बोलते थे कि श्री हनुमंतलाल जी महाराज राघवेंद्र की सेवा में संलग्न तो है ही तुम सब भक्तों के भी कार्य वो बनाते हैं भक्तों के भी कार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज बनाते है। हैं श्री हनुमत लाल जी महाराज का तो कहना है भक्तों से कि हमारे राम जी से कुछ मत मांगो राम जी को तो आराम से बैठने दो जो मांगना हो हमसे मांगो हम, हम तुम्हारी हर मांग पूरी करेंगे हमारे स्वामी को परेशान मत करो तो मानो जिनका अवतार ही हुआ है रामकाली के लिए उनको जो महाराज इनका जामन जी महाराज ने श्री ब्रह्मांडी महाराज ने इनको जो ध्यान दिला दिया और सुनते ही भय पर्वताकार जो इन्होंने सुना कि हमारा अवतार ही रामकाली के लिए हुआ है स्मरण जो महाराज आया तो पर्वताकार हो गए कनक के समान इनका वर्ण हो गया सोने के समान तेज महाराज विराजमान हो गया ऐसा लगता है मानो अपर गिर कर राजा सिंहराज इन्होंने किया और गर्जना करके महाराज कहा कि आप आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी जाकर के लीला लीला में लाल्मी जी को महाराज पार करके जाऊं और पार जाकर के महाराज रावण आदि को मार करके त्रिकूट को ही महाराज उखाड़ करके त्रिकूट को उखाड़ करके महाराज आपके सामने लाकर के लागो के सामने, ला सामने रंग दू जब महाराज ने कहा भावा विष्ण में कहते हो तो गए बाबा विश्व में कहने के बाद फिर बाद में कहते हैं राम जी महाराज आप वृद्ध हैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ जो भी उचित तो हो वो हमें सिखा दीजिए जो उचित हो हमारे कर्तव्य के लिए हमें क्या करना है वहां जाकर के आप हमको आज्ञा दीजिए इतना करव तात तो मुझ आई सीत ही देख कहो सु श्री राम जी महाराज ने कहा था आपको ज्यादा इस समय कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें इतना ही करना है कि भाई देवी के दर्शन करके आओ मां के दर्शन करके आओ और श्री राघो को मारा सूचना दे दो कि जब आप अपने हमने सूचना दे दोगे तो राजू नये हमारे श्री राघवेंद्र सरकार कौतुक करके बागरों की सेना को लेकर के जाएंगे और उस दुष्ट का दहन करके महाराज आने करके मां को आएंगे जिससे उनका यश बढ़ेगा मैं तो कई बार महाराज इस बात का चिंतन करता हूं अपने आराध्य का यश बढ़े अपना यश न बढ़े जब व्यक्ति अपने यश को बढ़ाने के चक्कर में पड़ता है तब पता न होता है पूरा जीवन ऐसा होना चाहिए अपने जीवन का पूरा का पूरा ढंग कि हमारे आराध्य की ओर दृष्टि और लोगों की हमारे ओर दृष्टि न हो जहां हमारा हमारी ओर दृष्टि की विशेषता जीवन में आ जाती है हमारे महाराज से कहते थे कि कथा ऐसी होनी चाहिए कथा ऐसी होनी चाहिए कि लोग भगवान के भक्त बने हमारे भक्त न बने और जो लोग कथा इसलिए कहते हैं कि लोग भगवान के भक्त न बनकर हमारे भक्त बने वो काल नेमी के कथा वचक सदा सर्वदा महाराज चिंतन यदि हो हमारे जीवन का कर्तव्य यदि जो भी हो तो कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य के माध्यम से हमारे स्वामी का यश बढ़े हमारे स्वामी की कीर्ति बढ़े हमारे राघव की कीर्ति बढ़े बढ़े और जब श्री राघवेंद्र सरकार और का दहन करेंगे तो जो लीला होगी महाराज उस लीला को लोग गा करके लीला का चिंतन करके लोग गौसागर को पार जाएंगे इस प्रकार से श्री जामोहन जी महाराज ने श्री हनुमत लाल जी महाराज को एक सूचना दी एक सांकेतिक भाषा में बात बता दी तुम्हारा कर्तव्य ये है और इसके बाद नारायण यहाँ से प्रारंभ होता है श्री सुंदर वैसे मैं निवेदन करू प्रातः काल भी हमारे मंत्र संचालक इस बात की ओर संकेत सां, कर रहे थे सांकेतिक भाषा में बोल रहे थे उन्होंने तो मैं अभी ये बता दिया अधिकतर सबकांडों के नाम तो स्थान के कारण बने किंतु सुंदरकांड और उत्तरकांड ये दोनों स्थानों के कारण नहीं बने इसकी एक अपनी महिमा है और हमारे पूज्य जनों ने इसमें बहुत चिंतन किया है कारण क्या है आप देख अगर विचार करेंगे चिंतन करेंगे तो बाल में श्री राघवेंद्र सरकार की बाल लीला हुई है इसलिए उसका नाम बाल पड़ गया अयोध्या कांड में अयोध्या में जो चर्चाएं हुई हैं उसके कारण अयोध्या तो अरण्य में जो चर्चाएं हुई लीलाएं हुई उसके कारण कांड पड़ गया किसकिधा को लेकर जो लीलाएं हुई या किसकिधा के पास जो लीलाएं उसका नाम किसकि पड़ गया किंतु सुंदर में ऐसी क्या लीला हुई जिसके कारण इसका नाम सुंदरकांड पड़ा लंका में तो लंका के कारण लंका कांड पड़ा है उत्तर कांड में तो सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं इसलिए महाराज उसका नाम उत्तराकांड में है इस पर विचार करने की आवश्यकता है याद रखने जाए बात ये है कि महाराज जो त्रिकुटांचल है जिस पर ये महाराज लंका बसी हुई है उस लंका में उस त्रिकुटांचल में उस पहाड़ की तीन चोटियां हैं एक नाम नील नाम की चोटी है इस पर लंका बसी हुई है और दूसरी जो चोटी है सुवेद नाम की यहाँ पर मैदान है और तीसरी चोटी का नाम है सुंदर इसी पर अशोक वाटिका है और यहाँ पर श्री जी विराजमान है विराजमान है तो वहां पर लीला अधिक होने के कारण इसका नाम सुंदर कांड पड़ा है और दूसरी बात हमारे संतों का जो तो ये मानना है सुंदरे सुंदरी सीता और सुंदरे ए सुंदर कपि सुंदर सुंदरी वारता आता सुंदर उच्च सुंदरकांड में क्या क्या विशेषता बोले सुंदरे सुंदरी सीता वह सुंदर महाराज अंचल पर शिखर पर सी सु, सुंदरी सीता बैठी हुई है और सुंदरे सुंदर कपि वहां पर जो सुंदर हमारे श्री कपी जी महाराज श्री हनुमत लाल जी महाराज पहुंचे हैं ये भी सुंदर हैं और सुंदरता की व्याख्या क्या है मैं निवेदन करूंगा अभी सुंदर सुंदरी वार्ता इसमें जो सुंदरकांड में जो, जो वार्ता हुई है चर्चा हुई है श्री विदेही के बीच में श्री हनुमतलाल जी महाराज के बीच में श्री विभीषण जी महाराज और श्री हनुमंतलाल जी महाराज के बीच में रावण और श्री जी महाराज के बीच में ये वार्ता भी बड़ी सुंदर है अतः इसका नाम सुंदरकांड है अथवा सुंदरे सुंदरी सुंदर सुंदरे सुंदरो रामा एकीकाकार लिखते हैं कि इसमें राम का चरित्र है ध्यान दीजिएगा इसमें राम और हनुमान दोनों का चरित्र है पूर्वार्ध में श्री हनुमतलाल जी महाराज का चरित्र है और उत्तरार्ध में श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र है तो सुंदरे सुंदरों रामा सुंदरे सुंदरी कथा और सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किन सुंदरम सुंदर में ऐसा क्या है जो सुंदर न हो इसलिए नारायण इसका नाम सुंदरकांड कांड पड़ा है अथवा हमारे पूज्य संतों का ये मानना है कि जो सप्त कांड है ये सप्तलिया है सप्तांड क्या क्या सप्तिया है ये जो हमारा पांचवा है कांड जिसका नाम सुंदरकांड है मनभावन भावन कांचीपुरी हनुमत चरित ललाम सुंदर शाम कथा तथा ताते सुंदर नाम महाराजी जो मन भावन कांचीपुरी ये कांचीपुरी मन भावन है आप हमारे श्री अगर आप ध्यान देंगे मनभावन में तो जामवंत के वचन सुहाए ये मनभावन ही है श्री राम जी महाराज के वचन सुंदर लगे सुनी हनुमत हृदय अतिभाए ये जो मन भावन है और ये कांचीपुरी है कांचीपुरी में महाराज आप देखेंगे पांचवा सौ पांच जो कांचीपुरी है इसको मोक्षपुरी भी कहते हैं और कांचीपुरी की दो महाराज दो धाराएं हैं शिव कांची है और विष्णु कांची है दो कांची है इसमें दोनों चरित्र हैं जैसे शिव कांची में भागवत का चरित्र तो श्री चरित्र हो गया और विष्णु कांची में रामचरित्र इसलिए हरिहरात्मक है ये कांड ये कांड हरिहरात्मक है इसमें हरि की भी चर्चा है और हर की भी चर्चा है हमारे जन तो कहते हैं महाराज भजन करने लायक तो दो ही है की हरि की हरिदास बजवे को दो ही भले की हरि की हरिदास भजन करने लायक तुम्हारा दो ही है दो ही चिंतन करने लायक है की तो हरी की तो हरी आदास और निवेदन में करूं भक्तमाल के आधार पर तो हमारे विद्वजन वैष्णव जन का तुम्हारा धन है भक्तमाल अभी कुछ दिनों से मैं भी उसकी आराधना में लगा हूं और पता नहीं क्यों मैं भी भक्तमाल की कई कथा साल की है और चिंतन में ऐसा लगने लगा है मुझे हमारे ठाकुर जी माफ करे हमको भागवत से ज्यादा भक्तमाल में रस मिलने लगा है वैसे तो मैं भागवत का वक्ता हूं जिससे सुच संभाली है उसकी तो में भागवती कथा कर रहा हूं किन्तु तो अभी तुम्हारे तो भक्तमाल का चिंतन करके इतना आनंद आता है हृदय रस से डूब जाता है तो वहां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंधन किए नास विघ्न आने सच में भक्त और भक्ति जो भगवान और गुरु ये चतुर नाम केवल ये नाम ही महाराज चार हैं शिव विग्रह तो एक ही है इसलिए महाराज ध्यान देने लायक बात इसमें यही है कि हरिहरात्मक होने के कारण सुंदरकांड की और महिमा है इसमें भक्त और भगवान का दोनों का विषद चरित्र होने के कारण भगवान इसकी महिमा और भी बहुत है और महाराज सुंदरकांड में कई सुंदरताएं हैं आप देखेंगे जहां से श्री हनुमतलाल जी महाराज यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सिंधु तीर एक सुंदर सुंदर भूदल ये महाराज प्रारंभ यात्रा भूदर से वो भी सुंदर है भूदल सुंदर है वहां से यात्रा अब कनक जहाँ लंका मार लंका भी बड़ी सुंदर है कनक कोट विचित्र मन सुंदरा यतना घना ये लंका भी सुंदर है और तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर ये मुद्रिका भी राम नाम अंकित है अति सुंदर है सावधान मन कर महाराज मनकर पुण्य शंकर लागे कहन कथा कथा अति सुंदर या भगवान शंकर इतना मग्न हो गए इस कथा में उनका मन इतना डूबने लगा कि कथा रुकने वाली थी कथाकार को कथा करना बड़ा कठिन होता है और उस समय तब कठिन होता है जब उसका चित्त डूबने वाला हो रस में डूबने वाला हो तो रसस्वादन करते हुए कथा का रस लेना बड़ा कठिन हो जाता है कथा कहना बड़ा कठिन हो जाता है तो तुरंत मन को सावधान किए और मन को सावधान करके लागे कह कथा अति सुंदर जो अति सुंदर कथा हुआ कहने लगे इसलिए इसमें सुंदरता का प्रतीक किया गया है और व्याकरण की दृष्टि से जो महाराज इसमें दो प्रकार की धातुएं प्रयोग की गई है सुंदर शब्द में यह उपसर्ग है सु का जो प्रयोग किया गया उपसर्ग उसते है यह आदर अर्थ में है एक कैसे आदर जिसमें हमारा सुंदर माने होता है बहुत आदरणीय है एक भी चरित्र में ऐसा नहीं सी सुंदरकांड में जो आदरणीय न हो हमारे गुरुजनों ने तो बालकांड में कई ऐसे चरित्र निकाल दिए जिसमें आदर का भाव नहीं आता है कई ऐसे चरित्र निकाले अयोध्या कांड में भी ऐसे चरित्र निकाल दिए बालकांड में नारद जी महाराज के द्वारा भगवान को जो श्राप दिया गया है अभिमान में आकर के इसमें ये आदर नहीं है और महाराज अयोध्या कांड में भरत जैसे भक्त के द्वारा जो माँ को गालियां दी गई है महाराज जिसको हमारे शिला सरकार कहते हैं कहके ही की वही करेगा जिसने साधु स्वभाव नहीं सही है जिसने साधुओं का सेवन नहीं किया है वही कहके ही की करेगा उसमें भी मारा यह गड़बड़ मामला आ गया और आरण्य कांड में श्री मां के द्वारा वैदेही के द्वारा श्री लखन लालू को कटवचन कहना उन पर शंका करना ये भी आदर्श में नहीं है और किश्केता कांड में शुभ करके शिरागवेद सरकार का बालिका बद करना ये भी आदर नहीं हमारे गुरुजनों के द्वारा ये चिंतन है इसमें मेरा कुछ नहीं है उन गुरुजनों का जो चिंतन करता हूं पढ़ता हूँ ये आपको सुना देता हूं लंका कांड में तो हमारा बहुत ऐसी घटनाएं घटी इसमें आदर नहीं सुंदरकांड में भी ऐसे केवल सुंदर अपने लंका कांड उत्तरकांड में तो आदर अनादर की कई घटनाएं हैं किंतु एकमात्र ये सुंदर कांड ऐसा है जिसमें एक भी घटना ऐसी नहीं है जिस घटना के प्रति आदर न हो इसलिए जो सुदृढ़ते दृ आदर अर्थ में है विश्व का नाम सुंदर कांड है और यदवासु आदर अमर उन्नति ये उन्नति का अभिप्राय चित्तम द्रवी करोति जिसको सुन करके हमारा चित्त द्रवीभूत हो जाए जिस घटना को सुनकर के, जिसका चिंतन करके हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए तो श्री सुंदरकांड में यदि आप भाव से पढ़ेंगे दौड़ते हुए पढ़े तो गले भाव न आ पाये यदि एक एक शब्दों का चिंतन करते हुए पढ़ेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री ही के विरह व्यथा का चिंतन सुन करके रो न पढ़े सबके हृदय बनाएंगे द्रवीभूत हो जाएगा इसलिए महाराज इस का नाम क्या रखा गया सुंदरकांड और ये सुंदरकांड की एक विशेषता व्यवहारिक में निवेदन करूं ये जो हम लोगों के बड़े काम की है सुंदरकांड के जो पहले कांड है उस कांड का नाम क्या है किसकिंदा कांड और सुंदरकांड के जो बाद में है उस कांड का नाम क्या है लंका कांड बीच में है सुंदर कांड तो मानो किसकिधा और लंका के बीच में सुंदर कांड है किसकिधा में क्या गड़बड़ी है किसकिदा कांड में मारा विचार तो होता है किंतु कार्य नहीं होता है याद रखना व्यवहार जगत में कई बार हम लोग विचार तो बहुत करते हैं किंतु कार्य में प्रवृत्त तो नहीं हो पाते हैं तो यदि विचार ही करते करते जीवन बीत जाए और यदि कार्य न हो पाए तो ऐसे विचार का क्या कार्य है विचार का उपयोग क्या है मैंने पढ़ा कि अफ्रीका में कोई दार्शनिक था नाम तो मुझे ध्यान नहीं है इस समय वो किसी देवी से प्रेम करता था वो देवी बार बार कहती थी कि आप हम हमारे से विवाह कर लो हमारे से विवाह कर लो वो हमारा दार्शनिक व्यक्ति कहता था अभी मैं विचार कर रहा हूं अभी मैं विचार कर रहा हूँ अभी मैं विचार कर रहा हूँ ये बात सुनकर उस देवी ने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद हमारे बच्चे हो गए बच्चों के जब बच्चे हो गए तब उस व्यक्ति का विचार पूरा हुआ लगभग सत्तर साल का हुआ तब विचार पूरा हुआ उस देवी के पास गया और जाकर बोला कि हमारा विचार पूरा हो गया मैं विवाह करूंगा उस देवी ने कहा श्रीमान जी इतना विचार लगा दिया आपने विचार करने में समय लगा दिया अब तो हमारे बच्चे के बच्चे हो गए हैं तो ये जो तो केवल विचार विचार करते रहते हैं लोग दुनिया में ये करेंगे तो ये हो जाएगा ये करेंगे तो ये हो जाएगा ये करेंगे तो ये हो जाएगा उनका जीवन कभी सुंदर कांड नहीं बनेगा उनका जीवन क्या बनेगा सदा का सदा किस बनेगा आप कहेंगे यार विचार कैसे होता है यहां के पात्र विचार ही करते हैं श्री सरकार जब सुग्रीव के साथ मित्रता जोड़ लेते हैं और मित्रता जोड़ने के बाद श्री सुग्रीव जी महाराज ने कहा चिंता मत करो वेदेही कि मैं कुछ करूंगा और मुझे पता है वेदी देही कहां है तो कहा कैसे पता है आपको बोले मंत्री ने सहित यहां एक बारह जहां भी हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं यही की घटना है श्री सुग्रीव जी महाराज कह रहे हैं मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा यहाँ बैठ करके मैं विचार कर रहा था तो क्या हुआ बोले गगन पंथ देखी मैं जाता उस समय रास्ते के मारे गगन के रास्ते से मैंने जाता हुआ उनको देखा था तो कैसे अकेले जा रही थी बोले नी पर ही वह बहुत परवस थी दूसरे के बस में थी बहुत बिलक रही थी और बिलख करके चिल्ला रही थी श्री लखनलाल जी ने कहा कि वह चिल्लाते चिल्लाते निकल गयी उन्होंने क्या किया उन्होंने कुछ अपने आभूषण डाल दिए कुछ अपने आभूषण डाल दिए राम जी ने मांगा तब श्री सुख्रीव जी ने दिखाया एक हमारे रामायण के वक्ता कहते थे की जब महाराज आभूषण लाकर दिखाया गया तो उसमें चूड़िया थी तो श्री लक्ष्मण लखनलाल जी ने कहा ठीक ही किया है सुग्रीव ने कहा क्या ठीक किया है बोले जो किसी स्त्री को बिलखता हुआ देखता रहे रुदर करता हुआ देखता रहे और उसको बचाने के लिए न जाए उसकी रक्षा के लिए न जाए उसको तो चूड़ी ही देना चाहिए पहनने के लिए ये चूड़ी पहनकर बैठ जाओ तुम्हारे काम तुम्हारे लिए यही काम ठीक है इसलिए आभूषण डाल दिए थे तो ये देखिए ऐसी स्त्री को विलकता हुआ व्यक्ति देखता रहा और बलशाली था सुग्रीव में कोई सामान्य बल नहीं था आप कभी यदि पढ़ेंगे अन्य रामायण तो हमने तो देखा है महाराज अन्य रामायण में कि जब ये लंका में पहुंच गए और जहां पर उसका अखाड़ा था तो श्री सुग्रीव जी महाराज उड़ करके वहां पहुंच गए उसके पास में और रावण से युद्ध किया उन्होंने और रावण को मुक्का भी मारे तो जो इतना बलशाली था कि उनके यहां जाकर उसको मार करके आ सकता है तो यहां से जाते हुए देवी को क्यों नहीं बचा सकता था तो बचाया है तो श्री जी केवल विचार में ही संलग्न रहा तो जीवन की यदि हम आप सफलताएं चाहते हैं तो केवल विचार विचार से कार्य करने वाला नहीं है विचार के बाद कार्य भी होना चाहिए औलंका खंड में क्या होता है लंका कांड में तुम्हारा विचारों के लिए बुलाया तो हो जाता है आप पढ़ेंगे लंका कांड तो ऐसा लगेगा कि रावण अपने मंत्रियों का बड़ा सम्मान करता है जब कोई विपत्ति आती हुई नजर आती है तो तुरंत सभा बुलाता है अपने मंत्रिमंडल की बैठक करता है तो लगता है मंत्रियों के विचारों का बड़ा सम्मान करता होगा वह मंत्रिमंडल को इसलिए नहीं बुलाता है कि उनके विचार माने जाए वह मंत्रिमंडल को इसलिए बुलाता है कि सब मंत्री लोग रावण की जय जयकार करें उनकी प्रशंसा करें कि आप जैसा तो दुनिया में कोई दूसरा नहीं है आप जैसा बलशाली नहीं है तो याद रखिएगा जिस सभा में विचारों का सम्मान न हो घटना उस दिन की है जिस समय तो राघवेंद्र सरकार सेना लेकर लंका में पहुंच गए रावण ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर जब मंत्री सब बैठ गए तो महाराज मंत्रियों कोष ने कहा कि आप लोगों से हमारी अच्छा एक बात ध्यान विचार के लिए नहीं कहा कि क्या करें बैठे ही दे दें कि युद्ध करें ये नहीं युद्ध करने का निश्चय हम कर चुके हैं युद्ध तो करना है केवल कि किस विधि से करना है ये बताना है युद्ध का नचे सभा आई मंत्री ते भूझा करब भी सभा में कर के उसने मंत्रियों से पूरा पूछा कि किस बिध युद्ध करोगे और जो महाराज ये पूछा तो कहीं सचिव सुन निश्चल नहा बार बार पूछो महाराज उनका बार बार अपनो पूछो कहा अरे निशाचलों के राजा आप बार बार ये क्यों पूछते हो आप तो समर्थ हो प्रभु हो दिल्ली सोगा जगह सो ध्यान रखना ऐसे मंत्रियों से थोड़ा सजग रहना चाहिए ऐसे विचार करने वाले लोगों से अधिकतर होता क्या है समाज में सब सम लोगों को अपने चाटुकार ही पास में रखना पसंद होता है जो अपनी प्रशंसा न करे हम लोग उसको साथ नहीं रखना चाहते हैं अपने दुर्गुण बताने वाले को सोचेंगे तो हमारे दुर्गुण देखना रहता उसको दूर करो अधिकतर हम लोगों की आदत होती है चार टुकारों को समीप रखना और ये चार टुकार लोग जब समीप रहते हैं तो जान जाना जीवन में पतन के अतिरिक्त तो कुछ होने वाला नहीं है हमें तो एक पूज्य संत ने बहुत प्रेम से एक दिन बुलाकर कहा कि बेटा अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो अपने चेलों के साथ कभी मत रहना तो हमने कहा हमारा कहाँ रहे चेलों के साथ मत बोले अपने गुरुजनों के साथ रहना अपने बड़े बूढ़ों के साथ रहना हमने कहा क्यों तो चेलों के साथ में क्या हानि है बोले चेला तो तुम्हारी प्रशंसा करें। ही करेंगे और प्रशंसा करेंगे तुम्हारे दुर्गुण कोई चेला तुम्हें बताने वाला नहीं है और दुर्गुण नहीं बताएगा तो पतन निश्चित है कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा तो अगर गुरुजनों के साथ रहोगे तो गुरुजन कभी प्रशंसा करने वाले नहीं है तुम्हें ये गड़बड़ी तुम्हें ये गड़बड़ी मौका मिलेगा तो डांट भी पड़ेगी और डांट जो न सके उसका उत्थान कहां से होगा ये ठकुर सुहाती करने वाले लोग बार बार तुम पूछिए कहां कह रहे हैं कहो कवन भय करिए बिचारा आपको ऐसा कौन सा भय उपस्थित हो गया है मंत्रिमंडल कह रहे हैं कहो कवर भय करिए बिचारा क्या भय हो गया है जिसका आप विचार करना चाहते हैं नर का भी भार आहार हमारा मंत्रियों ने कहा हमारा मनुष्य हमारे आ रहे हैं बंदर हमारे आ रहे हैं और भालू हमारे आ रहे हैं जो सेना लेकर आए उसमें तीन ही तो है। दो हैं दो मनुष्य हैं और महाराज से बंदर एक बालू है ये बालू आदि हैं सब तो हमारे भोजन है आपको चिंता नहीं करनी चाहिए विचार की क्या आवश्यकता है जब ये महाराज सुना तो वही प्रस्थ जी भी उस सभा में विराजमान थे चाहे नारायण कैसी दुष्टों की सभा तो हो ईश्वर की कृपा से कोई न कोई साधु तो होता ही है कोई न कोई सज्जन पुरुष होता है जो तो सच्ची बात कह देता है कि रावण का दुर्भाग्य था कि इनकी आवाज नहीं सुन पाए अभिमानी व्यक्ति कहा सुन पाता है प्रहस्त जी ने तुरंत कहा सबके वचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोरी जब सब मंत्रियों के उन्होंने वचन सुने ये सबके वचन श्रवण सुनी है उस सभा में जितने थे सब ठकुर सुहाती ही कहने वाले थे सब महाराज ठकुर सुती कहने वाले थे सब के बात सुन करके प्रास्त खड़ा हुआ और खड़ा होकर हाथ जोड़ करके बोला बात यह है कि अब राजा के सामने खड़े हो तो विनम्र होकर ही बोलना चाहिए अपने गुरुजनों के सामने भी कोई बात कहनी हो तो हाथ जोड़कर विनम्रता से ही बोलना चाहिए हाथ जोड़कर करके उन्होंने कहा नीति विरोध न करिए प्रभु मंति न मत अतीत हो महाराज आज मेरी प्रार्थना है कि नीति के विरुद्ध कुछ करना नहीं चाहिए जीवन में यदि सफलता चाहिए हमें आपको हमें बात जीवन में धारण करके रखनी पड़ेगी कि जो जीवन नीति से चलाता है उसी के जीवन में सफलता हाथ आती है और जो अन पूर्वक जीवन चलाता है उसको भले थोड़ी देर के लिए सफलता नजर आने लगे किंतु तो परिणाम में दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं प्रस्त ने कहा कि नीति विरोधन करिए प्रभु मैं जानता हूं कि आप समर्थ हो प्रभु हो आप चाहोगे तो ये जो करना चाहोगे सो कर लोगे किंतु तो तब भी नीति के विरोध करना कुछ नहीं है और ये जो आपको सलाह दे रहे हैं मंत्रिन अति थोड़ी आज मैं देख रहा था कि का तो मंत्रिण मति अति थोड़ी शब्द का प्रयोग थोड़ी नहीं अति थोड़ी है अति थोड़ी करने का अभिप्राय यह है कि अगर मति अति थोड़ी न होती तो इस ढंग के विचार ये व्यक्त नहीं करते जिस धन से बात बोल रहे नहीं बोल सकते और राजा के सामने बात करके रावण के सामने बात करके मंत्री की ओर देखा जो सब मंत्री मंडल बैठे थे मंत्री मंडल से पूछ लिया हाथ जोड़ करके छुधार रही तुम्हें तब काहू क्या तुम लोगों को उस समय भूख नहीं लगी थी जितने सब यहां बैठे हो का किस समय जारत नगर कसम धन खाओ जब वह नगर को जला रहा था मंदिर तुम सब देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे सब लोग देख रहे थे तब भी उसको पकड़कर खा तो नहीं लिया क्या तुम्हें उस समय भूख नहीं लगी थी छुराने लगी थी जब महाराज इस प्रकार की बात ये बोलने लगी मंत्रिमंडल ने आंखें नीचे कर दी सच्चाई के सामने व्यक्ति को महाराज झुकना ही पड़ेगा और जो आंखें नीचे की तो रावण को लगा कि यह प्रस्त हमारा अपमान कर रहा है अभिमानी व्यक्ति के जीवन में यही होता है जब उसके सामने कोई सच्ची बात कहता है तो निश्चित रूप से महाराज उसको यह लगता है कि हमारा अपमान किया जा रहा है सच्चाई भी उसको अपमान लगने लगती है सच्चाई बताना भी उसको अपमान अपना लगने लगता है प्राष्ट्रकोष ने डांट लगाई और मैं निवेदन करूं वह छपुट सुहाती वाले ही मंत्रियों की बात मानी तो जहां विचारों का सम्मान नहीं होता वहां लंगा कांड होता है लंका कांड में आप लोग जानते हैं युद्ध ही होता है विचार जीवन में हो ही नहीं केवल कार्य कार्य हो किस किंदा कांड में विचार तो होता है किंतु तो कार्य नहीं होता है और लंका कांड में कार्य तो होता है किंतु तो विचार नहीं होते तो जहां व्यक्ति के जीवन में विचार ही नहीं कार्य कार्य है तो याद रखिएगा वहां युद्ध निश्चित ही निश्चित है किंतु तो सुंदर कांड की विशेषणता देगी जीवन हमारा सुंदर कब बनेगा अगर हम जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो सुंदरकांड से एक शिक्षा लेनी पड़ेगी सुंदरकांड से शिक्षा क्या लेनी पड़ेगी इस कांड कांड में पहले विचार होता है फिर विचार के अनुसार ही कार्य होता है पहले विचार होता है और विचार के अनुसार ही कार्य होता प्रारंभ से देख लीजिए आप पूरे सुंदरकांड की विलक्षणता है जब समुद्र ने देखा श्री हनुमंतलाल जी महाराज को जाते हुए तो उसने विचार किया और विचार करके जल निज रघुपत दूत विचारी उसने विचार किया और मैनाक पर्वत को कहा कि जाकर उनका स्रव करो मैनाक ने प्रयास किया और वैसे ही श्री हनुमंतलाल जी महाराज जब वहां पहुंचे तो पुर रखबारे देख बहु कपिमन कीन विचार वहां पहुंच करके महाराज रखबारों को देख करके अति लघु रूप महाराज सा रूप धारण करके श्री हनुमतलाल जी नगर में प्रवेश पाते हैं और जब मां के समीप गए मां की दैनीय दशा देखी और उस समय रावण का आगमन हो गया तो क्या करते तुरंत जाकर प्रकट नहीं हो जाते हैं बाबावेश में जी आते और रावण जिस प्रकार से बोल रहा था मां को तो श्री हनुमतलाल जी महाराज चुप नहीं पाते उनको प्रकट होकर रावण के साथ युद्ध करना पड़ता और जो लीला थी संपादित तो हो जाती तो तरुपल्लव में रहा लुकाई अपने को पहले तरुपल्लव में छुपाते हैं और छुपा करके करें विचार करो का भाई वहां भी विचार करते हैं कि अब क्या करना चाहिए तो यही विचार हुआ कि अभी छुपे रहना चाहिए अभी प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है और जब रावण चला गया तो कप का हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तक आप सब पाठ करते हो श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने विचार किया और विचार करके फिर मुद्रिका डाल दी तो हमारे जीवन में सांकेतिक भाषा में आप समझिए अगर जीवन को सुंदर बनाना है जीवन को रशीला बनाना है अपने जीवन को बहवनमय बनाना है तो निश्चित काम या करना पड़ेगा कि पहले जीवन में विचार हो और विचार के अनुसार ही कार्य हो इसलिए पहले योजना बना ले दीजिए हर बात की कोई भी कार्य की यदि योजना बनाए यदि आप कार्य करोगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है ये बात बता दी गई और वैसे तो हमारे कवि ने हमारा कवि ने मधुकर कवि ने तो इतनी सुंदर बात कही है मनुकर जी महाराज कहते हैं कि इस कांड में सब सुंदर ही सुंदर है और सबसे बड़ी सुंदरता इसकी क्या है बोले सुंदर कल्पतरु है कल के समंदर में ये सुंदर कांड क्या है जो कलिकाल है और कलिकाल रूपी समुद्र में यदि कल्पतरु है कल्पतरु माने जिससे जो मांगो सो दे दे आपको मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिल जाए आपको भक्ति चाहिए तो भक्ति मिल जाए आपको अर्थ चाहिए तो अर्थ मिल जाए रक्षा चाहिए तो रक्षा मिल जाए तो यदि हमारा ये, ये सुंदर कल पत हुआ है कल के सुंदर में सब कुछ आपको ये देने वाला श्री सुंदर कांड है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता हो नहीं होती है साधक लोग इस कांड से पूर्व रूप से परिचित हैं आप चाहे किसी मनोरथ को लेकर के आज सुंदरकांड का पाठ करो सारी की सारी सफलताएं आपके जीवन में मिल जाएंगी अर्थ देने वाला धर्म देने वाला मोक्ष देने वाला सुविधा सम्मान संपत्ति देने वाला यह कांड है इसलिए सुंदरकांड की एक अपनी विलक्षणता है अब यहां से सुंदरकांड का जो प्रारंभ होता है एक साधक की यात्रा सुंदरकांड का सीधा साधा यदि अर्थ किया जाए तो एक साधक की यात्रा पहले भक्ति मां की ओर और भक्ति मां के माध्यम से ही देखो रामानंद हनुमंतलाल जी महाराज को पहले राम जी मिले मां बात, मा बात में मिली और श्री विभीषण जी महाराज को पहले मां मिली और बाद में पिताजी मिले राम जी मिले ये दोनों जब तक नहीं मिलते तब तक जीवन में पूर्णता आने वाली नहीं है भक्ति ज्ञान से ही जीवन परिपूर्ण होता है दोनों का समन्वय हमारे जीवन में हो इस कांड की एक अपनी विलक्षणता है अब इस कांड को भी हम प्रारंभ करेंगे इनमें तीन श्लोकों को गुनगुनाया है मंगलाचरण में हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास महाराज ने एक श्लोक में श्री राघवेंद्र सरकार की प्रार्थना है और एक श्लोक में अपने जीवन की कामना है और एक श्लोक में श्री हनुमतलाल जी महाराज की स्तुति की गई है बड़ी सुंदरता के साथ पहले हम सब लोग एक भजन का आनंद ले लें और उसके बाद ये सुंदरकांड की सुंदर चर्चा मैंने विचार तो ये किया है हनुमंतलाल जी महाराज जी जाने मानस की बारह बारह दोहे यदि रोज हो जाए तो साठ दोहे हैं है, पांच दिन में हो जाएंगे अब देखो जितना श्री हनुमत लाल जी महाराज चाहे विचार ये कि, कि इसको बारह बारह करके आज मैं पूरी संगति लगा के आया हूँ किंतु तो होगा तो वही जो हनुमंत जी हमारा चाहेंगे सुंदर पूरा हो जाए सात दिन में पांच दिन में सात दिन का तो समय ही नहीं है माता जी का ये अनुग्रह है सच में मैं कई बार यह चिंतन करता हूँ हमारा हृदय भराता है जो भगवान की चर्चा में लगा दे भगवान की अच्छा में लगा दे जीवन में उससे बड़ा उपकारी कोई नहीं होगा माँ कभी शिव चरित्र में लगा देती है कभी रामचरित्र में लगा देती हैं, कभी हनुमत चरित्र में लगा देती हैं, और कभी कृष्ण गाथा में लगा देती हैं। है अनुग्रह है उनके अनुग्रह के कारण ही यह बालक के विषयों का चिंतन कर पाता है नहीं तो इतना व्यस्त जीवन हो गया है ईश्वर सर्वदा और श्रीमद भागवत महापुराण का ही चिंतन कर पाता हूँ बीच बीच में अनुग्रह होता है हमारे पूज संतों का माताजी का उसके कारण अनेक विषयों के चिंतन करने का अवसर मिलता है तो माताजी के अनुग्रह के कारण ही हम तो आज और एक बात सोच रहे थे सात दिन तक चलने वाला आयोजन आठ दिन तक चलने वाला माताजी ने करुणा करके हमको पांच दिन दे दिए नहीं तो इस महोत्सव में मैं शामिल नहीं हो पाता पहले से निर्धारित हो गए थे आयोजन किन्तु करोना के कारण हमको ये अवसर मिला है करोणा के कारण जिसमें पांच दिवस बैठ करके श्री की सुंदर चर्चा जो हमारी अविता बनेगी शिवागो की वह रखा गया है अभी हम स्वरे भजन कानंद लें उसके बाद शेष कथा गुरु भक्त भगवान की जय स्वर्गदेव भगवान की जय ujani parahu pranam jore jud paani neera neera दोष से दृष्टि हटके जगरा मन में विश्वास जपह जगरा जग ची तगूपा प्रजाव स्वास्थ्य माता जग राम सिया के हो विश्वास माता तथा guru sse krishna bhakta hai jada ram keshiya peete ho guru sse krishna bhakta hai jada ram keshiya peete ho guru sse krishna bhakta hai hadiyan keshiya peete ho bhul badi jala kar hada ram keshiya peete ho bhul ke reesu bhakta hai hadiyan keshiya peete ho सर संत प्रवर वैष्णव शिरोमणि श्री तुलसीराजी महाराज सुंदरकांड की प्रारंभ में अपने राजविंद्र सरकार की आराधना करते हुए चिंतन करते हुए मंगलाचरण करते हैं इस मंगलाचरण में राघों की जो बंदना उन्होंने की है शांतम शाश्वत अप्रमेय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का स्वरूप कैसा है उसका वह वर्ण करते हुए कहते हैं जो शांत स्वरूप है शाश्वत माने सनातन है सदा सर्वदा रहने वाले जो अप्रमेय है प्रमाणों के द्वारा उन्हें क्या जाना जा सकता है गांव सुखियां नेति नेति कहकर की जहां मौन हो जाती हैं निर्वाण शांति प्रदम यहां हमारे टीकाकारों ने निर्वाण और निर्वाण दोनों पाठ माने हैं मानो ये मुख्य प्रद तो हैं ही शांति प्रदान करने वाले तो हैं ही ब्रह्मा संभ फड़ेन्द्र सेव्य मनिषम जामवंत जी महाराज के रूप में श्री ब्रह्मा जी महाराज आकर सेवा कर रहे हैं श्री हनुमंतलाल जी महाराज के रूप में आकर के भगवान शी सेवा कर रहे हैं और जो परिंद्र है श्री शेषावतार श्री लखनलाल जी महाराज के रूप में आकर के जो सेवा कर रहे हैं और ये कैसे है बोले वेदांत वेद्यम विभूम वेदांत वेद्य है वेद्य है विभु माने व्यापक है नाम जिनका राम है जगत के ईश्वर हैं, देवताओं के सुर गुरु हैं और माया से नारायण लीला से जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है हैं तो हरि ही पापों का हरण करने वाले दुख का हरण करने वाले संताप का हरण करने वाले हरि माया से माने लीला से ठाकुर जी ने जो मनुष्य रूप धारण किया है वह लीला के कारण किया है मैं निवेदन करूं हमारा आपका जो शरीर है या विनाशी है और शिरागवेन्द्र सरकार का जो शिव है वो चिन्हय है दिव्य है केवल माया के कारण ही वह उन्होंने इस रूप को धारण किया है जो कर्मा करने वाले हैं रघुवंश में जो श्रेष्ठ है और जो गोपालों के चूड़ामणि जो राजाओं के मणि है ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार के शीकरणारे बारमवार मैं वंदन करता हूं संतप्रवर श्री कृषिराज जी महाराज ने यहां अपने हृदय की भावना अभिव्यक्त की है हृदय की कामना व्यक्त की है सच में जो भगवत संबंधी कामना होती है वो कामना कामना नहीं है भगवान हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाएं, भगवान हमको अपना अंचल बना ले भगवान अपना दास बना ले ये देखने में तो कामना लगती है किंतु ये कामना कामना नहीं है श्री तुलसी लाल की महाराज का उदार वचन आप कभी श्लोक को एकांत में बैठकर अर्थ अनुसंधान करते हुए यदि गुमराओं के तो हृदय भर आ गया श्री खुशीलाल जी महाराज कहते नान्यस प्रहाल हृदये हे रघुपति हे राघव हमारे अंत कर्ण में दूसरी कोई प्रिया नहीं है दूसरी कोई चाहत नहीं है यह बात मैं कह रहा हूं तो आपसे ज्यादा इसको कौन समझ सकता है कि मैं सत्य बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं सत्यम बदाम चाहे भगवान अखिलान आत्मा आप सब की आत्मा हो अखिल जगत की आत्मा हो यदि अखिल जगत की आत्मा हो तो तुलसी की भी आत्मा आप ही हो और यदि आप हमारे अंतकरण में आत्मा के रूप में विराजमान है तो यह निश्चित समझ सकते हैं कि मैं सत्य भाषण कर रहा हूं सत्य बोल रहा हूं कि हमारे जीवन में कोई दूसरी स्क्रिया नहीं है दूसरी कोई चाहत नहीं है जैसे सुनकर प्रवत रुचिदा जी मैद अर्थ धर्म अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रद लाम पद यह वरदान आन इस प्रकार की कामना है क्या चाहते हो आप? आपके चित्त में चाहना क्या है मैं भक्ति प्रयक्ष निर्भराम निर्भरा आप हमको ऐसी भक्ति दीजिए निर्भरा भक्ति दीजिए हमारे संतों ने इस निर्भरा भक्ति पर बहुत जोर दिया है जो केवल भगवत आश्रित है भगवान पर ही निर्भर है जिसको अन्य भक्ति भी कह सकते हैं गीता में जिसे गोविंद अनन्यास चिंतंतों में हम ये गणा परिपाषके तेसा नृत्याभियुक्ता योग क्षेम बहा में हम सच में देखा जाए तो ये निर्भरा भक्ति ही है हम आपके चरणों में निर्भर हो जाए आपके अलावा दुनिया में किसी का आश्रय नहीं चाहिए एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास इसी का नाम निर्भरा भक्ति है इस निर्भरा भक्ति को दोहावरी रामायण में हमारे सुनकर प्रवण तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा जोर दिया है सच में ऐसी निर्भरा भक्ति आ जाए हमारे जीवन में आप पर ही भरोसा हो आप पर ही निर्भर हो एक भरोस एक बल एक आश विश्वास और ठाकुर एक कामना हो रही है क्या कामना है कामाद दोष रहितम पुरुमान गुरुमान सम विकार जो है ये सर्विकार काम क्रोध लोभ मोह मध और मत्सद इनसे बचना बड़ा कठिन है काम क्रोध के लिए लोभ के लिए तो संत प्रवर्िला जी महाराज ने उत्तराम चौथ मानस ने एक बड़ी अनोखी बात कही है सब के लखले पाए इनसे बचना बड़ा कठिन है और बिना सतुच में बिना ठाकुर की कृपा के बिना उनके आग्रह के इनसे बचना बड़ा कठिन है हम तो कई बार चिंतन करते हैं वह अनुग्रह न करें तो कई बार जीवन में इतना सूक्ष्म अभिमान आदि आ जाते हैं अभिमान न होने का अभिमान हो जाता है कामना न होने का अभिमान हो जाता है निष्कामता का अभिमान हो जाता है महाराज ये उनकी कृपा के बगैर मिटने वाला नहीं है ये कहते हैं कामाद दोष रहितम आप कृपा करके हमारे अंतकरण को हमारे चित्त को हमारे मानस को कामादि दोष से रहित कर दीजिए आप ही कर सकते हैं आप के अलावा कोई ये नहीं कर सकता है अब अप, अपनी निर्भरा भक्ति हमारे चित्त में भर दीजिए और कामादि विकारों से हमारे हृदय को शून्य कर दीजिए अपने श्री हनुमंत लाल जी महाराज को गुरु रूप में वर्ण करते हैं समझोगे तुम तो किए हनुमंतलाल जी महाराज की स्तुति है अतुलित वरदाम हेम शैलावदेहम धनुजर्क शान ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात दातम न मानी हमने के सिकरणों में बैठकर श्लोक की व्याख्या पांच दिन तक सुनी इस श्लोक की व्याख्या उन्होंने किया था मारा जैसे से अनोखे अनोखे भाव पूजरण संतचरण ने सुनाए थे उनकी व्याख्या सुनकर के सचमुच में लगता है कि भक्त को अपने अंतकरण का सृजन किस प्रकार का करना चाहिए कई बार हम भक्ति में इस संग्न होते हैं और कोई यदि अपनी प्रशंसा गाने लगे अपने गुण गाने लगे तो साधक को उन गुणों का संबंध कैसे ठाकुर के साथ जोड़ना चाहिए ये श्लोक से सुनने लायक है मैं केवल एक रेखा ही खेच सकूंगा उन्होंने कहा कि श्री हनुमंतलाल जी महाराज को जब श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आप अतुलित बल धाम हैं तो श्री हनुमंतलाल जी महाराज की आंखों में शुरू आ गए उन्होंने कहा कि आपने ठीक ही कहा है मैं अतुलित बल का धाम हूं तो अतुलित बल कौन है और सच में ध्यान रखने लायक कारण यह है धाम कितना बढ़िया बना हो और धाम के अंदर यदि धामी न हो तो धाम की कोई कीमत है क्या कोई मंदिर तो बहुत अच्छा बनाए किंतु मंदिर में श्री ठाकुर जी को न पधराए तो क्या मंदिर भूत निवास होगा कि नहीं होगा वह मंदिर मंदिर कहलाने लायक नहीं होगा और भले नारायण मंदिर दिव्य न बना हो और श्री ठाकुर जी यदि दिव्य विराजमान हो तो दिव्य मंदिर है उन्होंने कहा कि मैं अतुलित्वल धाम हूं तो अतुलित बल, तो तो बल कौन है तो बोले ये बात जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा अरण्य कांड में वहां पता चलेगा कि आप अतुलित तो बल कौन है इंद्र का बेटा जयंत वह आज सरकार के बल को देखना चाहता था वह आज श्री राघवेंद्र सरकार की भुजाओं को देखता है तो सोचता है कि भूजाओं में बल है कि नहीं बल तुम्हारा अगर भगवान के बल को देखना हो तो भगवान से छेड़खानी करोगे तो भगवान अपने बल का प्रदर्शन नहीं करेंगे भगवान क्षमा कर देंगे भगवान को तो करना धरना ले हैं कृपा सिंधु है दया सिंधु है तो जैन तो देखना चाहता था भगवान की भूजाओं का बल और उसने श्री वैदेही के चरणों में चरण चोच का प्रहार किया और श्री वैदेही के चरणों में जो चोच का प्रहार किया तो चला रुझे रघुनायक जाना श्री रघुनाथ को पता चला कि रुद्र प्रवाह हो गया है और जब घटना पता चली कि जयंत ने काम किया है बल देखने की इच्छा से तो श्री राघव जी का अच्छा बल देखना चाहती हूँ तो चलो दिखाता हूं वहां शीख पड़ी थी और शीख को उठाकर उसी का धनुष बना दिया उसी का बाढ़ बना दिया और जब जयंत के पीछे वो बाढ़ गया तो जयंत भागा और जयंत भाग कर अपने पिता के पास में गया पिताजी ने भी उसकी रक्षा नहीं की हमारे सुनक प्रवट तुशीला जी महाराज कहते हैं काहू बैठन कहा न वो ही राय राम कर दो ही उसको किसी ने बैठने तक तो को नहीं कहा सम्मान की बात तो दूर रही रक्षा की कामना की बात तो दूर रही आश्वासन तो दूर रहा किसी ने उसको बैठने तक को नहीं कहा और जब बैठने तक को नहीं कहा तो भागा हुआ जा रहा था संत को दया लगाई नारद देखा विकल दयंता लाग दया कोमल चित संता सच में हमारे ये संत लोग तो कोमल हृदय वाले होते ही हैं। तुशिला महाराज ने तो संतों के हृदय की बात तो ऐसी बात कही है तुशीला महाराज कहते हैं कवियों ने संत हृदय को वर्णन तो किया है संत हृदय नौनीत समाना कहा कवि कवियों ने कहा तो सही किंतु कहना नहीं जाना किसी ने पूछा कि नौनीत से कोमल भी कोई उपमा आपके पास में है क्या हमारे तो बाबा कहते हैं हाँ नवनीत में और संत की कोमलता में फर्क है क्या फर्क है निज परिताप द्रव्य नौनीता नौनीत के नीचे यदि अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है तो नवनीत पिघल जाता है किंतु तो साधु का अंतकरण ऐसा नहीं होता साधु का हृदय ऐसा नहीं होता है उसको चाहे कितनी पीड़ा हो वह कभी दुखित नहीं होता है किंतु तो यदि दूसरे को दुखित देख ले तो द्रवीण हो जाता है निज परिताप द्रव नोनीता पर दुख द्रव ही संत तो संत सुखनीता तो नारद जी महाराज ने जब जयंत को विकल देखा नारद देखा विकल जयंता लाल दया कोमल तो चित तो संता नारद जी महाराज आ गए प्रकट हो गए वो भी भाग रहा था नारद जी भी उसी गति से भागे उसके साथ और भाग करके बोले क्यों भाग रहे हो बोले देखने जो बाबा जी पीछे से बाढ़ आ रहा है नारद जी ने कहा बाबरे कि कब से लगा है बोले बहुत समय हो गया बोले यदि मारना होता तो मार नहीं देता तुम्हें कि मारना नहीं चाहता है तुमसे इतनी दूरी बनाकर रखा जो बोले मारना नहीं चाहता तो देखकर दिखाना क्या चाहता है बोले बल दिखाना चाहता है तुम बल देखने के लिए गए थे बोले हाँ प्रभु बल तो देखने के लिए गए थे अब क्या करें बोले अब बल तो देख लिया तुमने अब भगवान का स्वभाव देख अभी तक तो हमारे प्रभु का प्रभाव देखा था अब स्वभाव देख लो क्या करें बोले उनकी शरण में चले जाओ और महाराज जब गया शरण में हमारे संगीत को सुनाते उल्टा गिरा क्यों उल्टा क्यों गिरा तो क्योंकि स्वाभाविक के पीछे लगा हुआ है बाण तो व्यक्ति मुन के बाण को जो देखता है माल न डाले माल न डाले तो मूर्ख देख रहा था बाढ़ की तरफ भगवान की तरफ पैर हो गए और जब भगवान की ओर पैद हुए तो माँ की दृष्टि पूरी करुणाई माशल ही माँ की और माँ ने उसको उठा कर सीधा कर दिया और सीधा किया तो भगवान ने कहा अपराध तो बहुत बड़ा किया है तो दादा गन्ना जी एक तो करुणा की है चीज ने इसे एक आंख ले ली एक आंख फोड़ दिया और बाद में पूछा गया कि कैसा बल है ठाकुर जी का देख लिया बोले अतुलित बल अतुलित प्रभु भगवान का बल अतुलित है और इनकी प्रभुता भी अतुलित है कि हमारे जैसे अदम का भी उद्धार कर देते हैं क्षमा कर देते हैं तो अतुलित बल कौन हुआ ठाकुर जी हुए और ठाकुर जी जिसके हृदय में निवास करते हैं वह अतुलित बल धाम है और ठाकुर जी महाराज किसी के पुरुषार्थ से निवास नहीं करते हैं उसको तो करुणा से ही निवास करते पता नहीं किस गुण पर दया नहीं थी रीज जाते हैं उनको पता नहीं कौन सा गुण भा जाए तो श्री महाराज कहते हैं स्तुति हमारी नहीं है तो स्तुति हमारी नहीं है इसकी राघो की स्तुति है देखो अपने अनुचर की साधकों को सजग होकर ध्यान रखना चाहिए सच में यदि किसी गुण की चर्चा साधक की कोई करता है गुना गुना तो वह गुणा गुणाधान भगवान के अतिरिक्त कोई गुण हो सकता है क्या साधक के जीवन में संत के जीवन में भगवंत के अतिरिक्त तो कोई विशेषता हो सकती है क्या यदि कोई विशेषता है तो भगवान की विशेषता बल धाम हेम शैला वरे हम हेम के समान श्रोमा के समान श्री विद्रह लिखा बड़ा है ये भी बड़ी सुंदर बात है श्री हनुमंतलाल जी महाराज का श्री विद्रह ई स्वर्ण के समान है और याद रखियेगा जिसका हम चिंतन करते ना उसकी आभाव प्रवाह हो जाती है हाँ, वृंदावन में जब होते हैं तो कहीं कुछ भी होता है निश्चित तो रूप से संतों के चरणों में जाकर कुछ ना कुछ सुनते हैं वहां पहुंच गया तो मैं महाराज कमरे संत बड़ा रसीला भाव सुना रहे था तो निकुंज का हमको बहुत अच्छा लगा वह निकुंज का भाव वो हमारे सुना रहे थे कि एक दिन जू निकोरी निकुंज में थी श्याम सुंदर भी थे और किसी कारण से श्यामा नाराज हो गई श्याम सुंदर से तो जिस प्रकोष्ठ में मैं रुका हूँ वहां एक बहुत ज्यादा दृश्य है ठाकुर जी का मैं तो उसको लगा की उतार कर अपने पास में रखूंगा मैंने तीन चार बार अपने के पर कर उसको देखा सी किशोरी जी माँ लेटी हुई है और शाम सुंदर उनके चरणों के समीप खड़े हुए हैं झुके हुए कुछ प्रार्थना कर रहे हैं श्यामा जी से और श्यामा जी पर्यटक में लेटी हैं। तो सीजू नाराज होकर के महाराज वहाँ से जाने लगी रूट करके तो शाम सुंदर दौड़ करके उनको पकड़ना चाहते थे और वो जब भागने लगी तो मेरा श्याम सुंदर उनको तो नहीं पकड़ पाए सामाजिक उत्तर ही पकड़ में आ गया दुपट्टा और जब पकड़ में आ गया दुपट्टा तो मारा दुपट्टा पकड़ने के कारण सीट लजा गई दुपट्टा हाथ से आ गया और लगाकर एक तो निकुंज में पहुंची पीछे पीछे श्याम सुंदर थे तो वहां एक दीप जल रहा था तो जब दीप जल रहा था तो दीप जलने के कारण उन्होंने क्या किया उसको मुख से बुझा दिया क्योंकि दीपक जलता रहेगा तो उनके अंग दिखेंगे उनका सी अंग दिखेगा लगाएंगे अंधेरे में तो दिखेगा नहीं तो शाम सुंदर वहां पहुंचे तो उनको तो उज्जवल मणि है हमारे ठाकुर नील मणि है तो उनके पहुंचने के कारण प्रकाश हो गया और ठाकुर जी ने एक मणि और उभार करके निकाल कर रख दी कि मणि को तो ये श्यामा जू नहीं सकती है मणि को कैसे श्यामा जी सकती है तो श्री जी ने उस मणि को उठाकर अपने मुख में रख दिया अंधेरा हो जाएगा मुख में मणि गई तो मणि इतनी दे दीप्यमान थी कि तो मुख में भी जाकर के मुख की आभा प्रभाव हो गई उससे सी किशोरी जी कहा मुख चंद्र बिल्कुल चंद्रमा के समान देह दीप्यमान हो गया अंदर मुख में मणि है उसकी आदर चंद्रमा के समान हो गया उसमें महाराज अपने आप प्रकाश फैल गया जब प्रकाश फैल गया तो श्याम सुंदर ने कहा सिंधु आपका हाथो अगर यह मणि न हो तो यह उज्जवल नियमणि जो तुम्हारे साथ है इस नीरमणि से आप कहां चुन सकोगी उज्ज्वल नीलमणि से तो जो सीजू में महाराज आभा प्रवाह दिखाने लगी वो मणि के कारण और श्री हनुमतलाल जी महाराज में जो हेम शैलाल विदये हैं तो इनके जो गौरांग वर्ण का रहस्य क्या है हेम के समान आभा प्रभा इनकी इसका रहस्य क्या है सीजू मां के चिंतन के कारण हेम वर्णा तो हमारी माँ है ना सीजू है और उनकी चिंतन धारा के कारण उनकी कृपा के कारण ये है अच्छा धनु जो कृषाणु है धनुजनों को धनुजूपी बल को जलाने के लिए अग्नि के समान तो सज में असुरं दनु, को को मारने के लिए तो ठाकुर ने ही प्रण किया है ये आग जलाई ठाकुर ने तो है तो ठाकुर का ही गुण है ज्ञानियों में अग्रगण है वो भी ठाकुर के कारण है सकल को निधान जो है ये सकल गोण कहां से उनको बल मिला है श्री सुंदरकांड ने ही मिला है शिव दे ने ही उनको आशीर्वाद दिया है और आपको सुनने को मिलेगा तो कहा कि सारे गुण उनके ही हैं और एक विशेषता ये सारे गुणों का जो मेन कारण है रघुपति प्रिय भक्तम बात गातम नमामी भगवान के प्रिय भक्त हैं प्रिय भक्त का अभिप्राय कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं और कई भक्त ऐसे होते जिनको भगवान प्रेम करते हैं आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये दृष्टान हमने पूज संतों से सुना है कि नारद जी महाराज एक बार भगवान से मिलने गए और जब भगवान से मिलने के लिए गए तो हमारे जो संतार बड़े विनोदी थे बोले भगवान समय कुछ बिजी थे तो ड्राइंग रूम में बैठ गए नारद जी महाराज और वहां बहुत सारे रजिस्टर रखे हुए थे उन रजिस्टरों को महाराज नारद जी तंटर स्वभाव के हैं। शांति से बैठ नहीं सकते तो रजिस्टर उठाया और उठाकर के देखा कि लिखा था भक्तों के नाम तो सबसे पहले अपना नाम था लाल जी का बड़े खुश हुए बड़े भक्तों में अग्रगण्य तो मैं ही हूं सारे रजिस्टर पलट डाले उसमें कहीं हनुमान जी महाराज का नाम नहीं आया तो कौतु करके महाराज श्री हनुमतलाल जी महाराज के पास गए पूरे दिनराज जी का नाम जबते रहते हो दिनराज जी की सेवा में संग्रह रहते हो भक्तों के रिश्ते में तो तुम्हारा नाम ही नहीं है भक्तों के रिश्ते में तुम्हारा नाम ही नहीं है श्री हनुमतलाल जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं नाम की क्या जरूरत है उनका सेवक हूं यही बहुत है हमारे लिए बोले नहीं होना कुछ ये कारण क्या बोले हमको नहीं पता है तो नारायद जी फिर लौट करके आए प्रभु से पूछा कि इतने रजिस्टर रखे हैं इनमें सब भगवान के भक्तों के नाम है इसमें आपके सब प्रेमियों के नाम है किंतु तो हनुमान जी का महाराज का नाम ही नहीं इसमें एक जगह भी आपने हनुमान जी का चिंतन नहीं किया कहीं नाम नहीं लिखा है तो भगवान मुस्कुराए बोले रुको और अंदर गए अंदर से लेकर एक डायरी लेकर आए बोले ये देखो डायरी तो महाराज उसमें सबसे पहले हनुमान जी महाराज का नाम था तो नारायद जी ने कहा समझ नहीं पाए रजिस्टर में किन नाम और डायरी में किसका नाम है बोले डायरी तो हमारी प्राइवेट डायरी है ये रजिस्टर में तो उनके नाम है जो हमारा नाम लेते हैं हमारा जो चिंतन करते हैं उनका नाम है और प्राइवेट डायरी में उनका नाम है जिनका चिंतन हम करते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज रघुपति प्रिय भक्तम शिराग में सरकार के प्रिय भक्तों में से हैं प्रिय सेवकों में से हैं और बात जातम नमानी वायु पुत्र हैं ऐसे श्री हनुमतलाल जी महाराज को हम बारम्बार वन करते हैं बारंबार प्रणाम करते हैं अब श्री हमारे संत प्रवर श्री जी महाराज यहां से सुनाते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमत हृदय अति भारे एक संत ने बड़ी मधुर यहां टिप्पणी की है कि जाम मंत जी महाराज ने पहले हनुमान जी महाराज की प्रशंसा की है आप पढ़िएगा तो क्या अपनी प्रशंसा इनको भागी कि ये गुण तुम्हारे में है ये गुण तुम्हारे में है बोले ये नहीं भाई वो प्रशंसा नहीं भाई प्रशंसा भाया तो क्या इनको भाया बोले भाया ये कि हमारा जीवन राम काल के लिए है और सच में राम काल में हमारा जीवन लग जाए इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा तो इनको भाया और भाग करके मारा तुरंत जिनको पता चला तो हाथ जोड़ करके सबको कहते हैं कहते हैं तब लग मुई परख्यो तुम भाई आप लोग सब भाई हमको तब तक प्रतीक्षा करना जब लग में मां मा के दर्शन करके ना आ जाऊं हमारे संत कहते बंदर ने पूछ दिया कि आप लौट कराओगे इसमें कोई प्रमाण है क्या कि बड़े बड़े सब कह रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे लौट करके नहीं आ पाएंगे आप लौट करके आओगे इसमें कोई प्रमाण है क्या बोले हां प्रमाण है क्या प्रमाण है बोले कि मैं लौट कर आ जाऊंगा इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वो कार्य हो जाएगा मेरे हृदय में प्रसन्नता हो रही है देखो भाई कार्य होगा कि नहीं होगा ये अपने अंतकरण से ही पता चल जाता है कार्य करते समय यदि हमारे चित्र में प्रसन्नता है तो निश्चित रूप से कार्य में सफलताएं है और कार्य की प्रसन्नता हमारा यही है कि हमारे तो भगवान का भरोसा है हमको ठाकुर जी का भरोसा है और यह कहकर के महाराज हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करने लगे और सबको प्रणाम कर रहे थे एक महात्मा तो बड़ा विनोद करते थे वो महात्मा तो कहते थे हनुमान जी को तो सबको प्रणाम नहीं करना चाहिए था तो क्या करना चाहिए था हनुमान जी महाराज बैठ जाते जगह और बैठ कर कहते जो काम तुम लोग नहीं कर पाए वो काम हम करने जा आ रहे तो तुम सब छोटे हो गए हम बड़े हो गए तुम चलो हम सबको प्रणाम करो हमको प्रणाम करो कितु तो ये नहीं मारा ये सबको प्रणाम कर रहे हैं और एक बात और भी कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ हो सकता है कि आपको यहां दुख सहन करने पड़े किंतु तो दुख सहन करके भी हमारी प्रतीक्षा करना भरोसा पूरा रखना कि मैं आऊंगा और हमारा सबको प्रणाम करके चले उमर सही धरी रघुनाथ आप अपने हृदय में श्री रघुनाथ को रख करके वर्ष नारायण दुनिया के कार्यों में हम प्रवृत्त बने ही हूं किंतु हृदय में भगवान का चिंतन चलता रहे ये सुंदरकांड की सुंदरता यहां से आप समझिएगा कार्य कुछ भी करते रहे हमारे चित्त में रघुनाथ का चिंतन चलता रहे रघुनाथ का विश्वास बना रहे कि यह अधरी रघुनाथ और ये देखकर कि हमारा जो सिंधु तीरे एक उधर सुंदर मैंने प्रारंभ में, में प्रार्थना किया था कि तीन पहाड़ों का यहां वर्णन है एक कृपा का पहाड़ है दूसरा ये विचार का पहाड़ है और तीसरे जो समुद्र पार करके जिस पहाड़ पर वह प्रविष्ट होंगे भी चर्चा करूंगा मैं उसकी इस पर चढ़े हैं वो वैलाग्य का पहाड़ है अब ये विचार के पहाड़ पर मान चढ़ गए और यह बड़ा सुंदर है और उस पर जब चढ़ गए कौतुक चढ़े होता ऊपर कौतुक कहने का अभिप्राय यह है कि उस पर चढ़ने के लिए इनको कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी खेल खेल में मानोगे चढ़ गए और बार बार मारा भगवान रघुनाथ का चिंतन करके तरित उपवर्तन है बल भारी इस प्रकार से माया चिंतन करके रघुनाथ का बार बार रघुवीर संहारी ये रघुवीर संहारी का अर्थ बार बार भगवान का चिंतन कर रहे हैं एक संत तो हमारे कहते थे कि ये चिंतन करते बार बार हमारा समाज तो लागो कर रहे हैं और सच में जिस प्रकार से चले है आप जरा कभी चिंतन कीजिएगा मैं पैर रख करके जय गिर चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल गुरता जिम अमोघ रघुपति कर बाना ये कैसे बन करके चले हैं जैसे रघुपति का बाण हो और बाण जब भी चलता है तो चलाने वाले पर आधारित होता है कि नहीं होता है बाण अपने बल से तो चलता नहीं है जो धनुष चलाने वाला व्यक्ति है बाण का अनुसंधान करने वाला जितने उसमें बल होगा और ये भगवान के कैसे बाण है बोले जीवी अमोघ रघुपति का बना श्री सरकार के पास में अजमे पड़ रहा था ऐसे ऐसे बाण है एक बार श्री सरकार में जब गुरुदेव के साथ में विश्वामित्र जी महाराज के साथ में गए और बिना फण का बाण मारा उसमें फण नहीं था और जो बिना फण का बाण होता है वह उपयोगी नहीं होता है किंतु राघव के पास में ऐसा बाण है कि बिना फण का बाण है और जब महाराज मारा तो सौ योजन के पास दूर जाकर के वहां गिरा राष्ट्र सौ योजन का सागर पाल बिना फण के मारे के बाण पर भी भगवान के पार्क जाकर वहां गिरा जाकर सौ योजन और ये समुद्र कितना है सौ योजन का ही है किंतु तो ये वो बाण भगवान ने नहीं चलाया या अमोघ बाण भगवान का है श्री हनुमत लाल जी महाराज अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं समझते हैं बस काम बन गया नारायण सूत्र हम लोगों को मिल गया कि जो भी काम में हम लगे तो लगे ठाकुर जी कराने वाले हैं और वही करने वाले हैं मैं तो उनका बाण हूं और ये बात तो बनी रहे तुम्हारा तो निर्वाण मूल्य में कोई दिक्कत नहीं है जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है भगवान की कृपा का दर्शन करता है भगवान का बल का दर्शन करता है वह महाराज मुक्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है अपने आप श्री ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मश्रुति में कहते हैं तत्व कंपा सुसमीक्षमा भुंजान केवात्मकृतम विपाकम हुआ यदि भगवत कृपा का अनुशीन तो महाराज कैसे क्या हो जाता है सैव मुक्ति, मुक्ति दाय भाग मुक्तिदाय भाग का युक्ता मुक्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है उसके लिए मुक्ति को पाने के लिए कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं करनी पड़ती है तो जो भगवान का बाण बन जाता है उसको निर्वाण मिलने में कोई दिक्कत नहीं है और ये भगवान के कैसे बाण है बोले जिम अमोघ रघुपति कर ये अमोघ बाण भगवान का कैसा है भगवान के पास ऐसे बाण थे ये बाण अमोघ जो बाण है जिस बार को भगवान मारते हैं और मारने के बाद लक्ष्य भेद करके वह लौट करके तरकस में ही आ जाता है लक्ष्य भेद करके तरकस में आ जाता है अरे भगवान के भक्त श्री भरत जी महाराज के पास भी एक ऐसा बाण है आप पढ़िएगा तो पता चलेगा जब श्री हेमंतलाल जी महाराज हमारे सनयनी लेकर के आ रहे थे पहाड़ लेकर के सोचा पता नहीं कौन सा सुर आ गया तो श्री जी महाराज ने बाण मारा हनुमान जी महाराज नीचे आ गए पहाड़ ऊपर ही रह गए हनुमान जी महाराज नीचे आ गए और ऐसा बाण मारा दूसरा बाण कि सीधे भगवान के पास पहुंचा दिया इधर उधर नहीं बिल्कुल बिना पुरुषार्थ के भगवान के पास पहुंच गए तो अमोघ बाण है अमोघ बाण का अभिप्राय इनको पता है कि बाढ़ जाएगा लक्ष्य का आवेदन करेगा और लौट कर आ जाएगा उसको कोई रोकने वाला नहीं है कोई भी नहीं रोक सकता है उसका ये हम है और इस प्रकार से श्री जी हनुमतलाय जी महाराज चले तब जलजी जिन्हें श्री राघवेंद्र सरकार का दूत विचार करके श्री मैनाथ पर्वत को कहा कि इनके श्रम का हरण करो साधना के सूत्र यहीं से और नहीं गंभीर होते जाएंगे आप जरा इस जलनिधि के बारे में विचार कीजिए जो जलनिधि श्री हनुमंत लाल जी महाराज को विश्राम के लिए मैनाप को प्रेरित करता है तो जब शिराग में जो तो सरकार आए थे और प्रार्थना कर रहे थे तब अगर वह भगवान को पहचानता था तो स्वरण में आकर तुरंत सेवा करनी चाहिए थी और भगवान महाराज समुद्र के तट पर बैठे को सुनी रहा है और यहाँ सेवक पर अनुग्रह कर रहा है तो भले लगता है कि अनुग्रह है कि तो अनुग्रह नहीं व्यवधान है मैं ना निवेदन करूं और ये मैनाक जो आकर श्री हनुमतलाल जी महाराज को विश्राम की प्रार्थना करता है ये भी व्यवधान ही उपस्थित करता है जब हम अब हाँ आप सब भक्ति की ओर अग्रसित करते हैं जीवन अपना भगवान की ओर अपना जीवन चलाना प्रारंभ करते हैं नारायण तो सबसे ज्यादा जो प्रधान लोग उपस्थित करते होते अपने रिश्तेदार होते अपने अगल बगल वाले होते हैं अपने परिवार वाले ही होते हैं और दिखाते ये है कि तुम्हारे हित के लिए हम काम कर रहे हैं चौथे वर्णन जारी कारण क्या क्या समझाएंगे घर वाले आप जरा विचार कीजिए घर वाले जितना योगदान डालते हैं उपक्रिषदों में तो एक वर्णन है उपनिषदों तो में ये वर्णन है कि जब व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ने लगता है तो देवता घबरा जाते हैं और देवता घबरा करके वहां पर तो वर्णन है कि देवता लोग सोचते हैं कि एक बलि हमारे हाथ से बही अभी राम जी का भजन करेगा तो इंद्र की थोड़ी करेगा राम जी का गजन करेगा तो शनिचर का मंदिर थोड़ी बनाएगा राहु का मंदिर थोड़ी बनाएगा केतु का मंदिर थोड़ी बनाएगा अभी मारा इतना शुभकाल में तो पता नहीं आजकल बड़ा विलक्षण लगने लगा है ये पता नहीं कहाँ से स्वार्थ भावना आ गई लोगों में राघो के मंदिर छोड़कर कर के राम शनिचर का मंदिर राहु का मंदिर केतु का मंदिर ये राहू और केतु सब घबराते होंगे कि राघो के, के चरणों में चला गया राम जी के चरणों में चला गया फिर राहु का मंत्र नहीं जपेगा ये फिर हमारा मंत्र नहीं जपेगा ये तो राहु का मंत्र जपेगा फिर देवता घबरा कर बताए क्या करते हैं घबरा कर अपने परिवार वालों में हृदय में घुस जाते हैं अपने परिवार वालों के हृदय में घुस करके वही वो ध्यान डालते हैं कि भगवान की ओर न जा सके भगवान की ओर न बढ़ सके और दूसरी बात ध्यान देने लायक नारायण इसमें और भी है कि जो मैनाक है इसके बारे में महाराज जो वर्णन किया गया है ये स्वर्ण का है अच्छा इसकी मित्रता भगवान अपने हनुमतलाल जी महाराज की कैसी है क्या परिचय इसका कैसे मरण करने के लिए आया है किस नाते से तो पुराणों में वर्णन के सतयुग में सभी पहाड़ों में पंख होते थे और ये जहां चाहते थे वहां उड़ करके बैठ जाते थे तो नगर के नगर नष्ट हो जाते थे ये पहाड़ उड़ करके कहीं भी जाए बैठ जाए तो नगर के नगर नष्ट हो जाए तो इंद्र ने अपने बज्र से इन पहाड़ों के पंख काट दिए तो भगवान शंकर का जो प्रिय साला है ये मैनान ही है ये पार्वती मीजा का भाई है तो भाई पत्नी का भाई तो साले को हुआ ये साला बड़ा चालाक है ये साले होते ही बड़े चालाक है तो महाराज ये साला बड़ा चालाक ये भागा और भाग करके सोचा कि समुद्र में जाकर के छुप जाए तो वहां समुद्र में जाकर छुप जाएंगे तो बद का प्रार नहीं कर पाएंगे तो भागा तो सही किंतु तो महाराज उतना बल नहीं था कि जल्दी भाग जाता तो श्री पवन देवता ने सहयोग किया इसका पवन पवन देवता ने सहयोग किया हमारे महात्मा कहते थे पवन देवता ने सोचा कि भाई हम इसको सहयोग करेंगे तो हमारा भी बेटा कभी आएगा तो ये भी तो सहयोग करेगा तो जो उन्होंने सहयोग किया और जाकर ये मै नुद्र में जाकर छु गया तो समुद्र ने वो संबंध याद दिलाया कि इनके पिता ने तुमको यहां तक लाने का सहयोग किया था तो इतना दूर सागर पार जाएंगे तो ये थक जाएंगे इसलिए काम करो तुम भी इनको विश्राम करो उस नाते से महाराज जो ये निकला तो जाकर श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने हनुमान ते पर कर्प कीन प्रणाम नारायण साधना के ऐसे से सूत्र आपको क्या कहें साधक को लोभी नहीं होना चाहिए और लोभ के त्याग का प्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए हम त्यागी हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज संग्रही तो नहीं है और संग्रही होने के साथ साथ अल्मानी ने के हम इसका त्याग कर रहे हैं अब इस प्रणाली से ये लोभ की प्रणाली है ये शर्ण आकर के प्रगट हो गया मैं तो कई बार महाराज अपने मित्रों को कहता रहता हूं और अपने राम भी हनुमान जी महाराज की शरण रहकर सजग रहते हैं जब विद्यार्थी थे तब ऐसी दाल मिलती थी कि दुबकी लगाए तो दाल न मिले खाने को और पूरे महाराज ठंडी पर बैंगन और फूल गोभी की सब्जी के अलावा कुछ दर्शन नहीं होता था भंडारे में कि तो जब ठाकुर जी की ओर बढ़ना प्रारंभ किया तो सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं और महाराज कोई आमात्मा हमारे कहते ये हमारा आश्रम संभाल लो कोई कहता ये संभाल लो कोई कहता है ये संभाल लो कोई कहता ये ये सच्चाई यह है कि कोई करुणा नहीं कर रहा है हमारे ऊपर ये सब पहला व्यवधान है पहला व्यवधान है अगर इसके चक्कर में पड़ गई मती अगर चक्कर में मती पड़ी तो फिर गति औरत। अगर श्री हेमंतलाल जी महाराज यहां विश्राम करने लगते या रुक जाते तो निश्चित रूप से ये श्री वह दे तक नहीं पहुंच पाते माता तक नहीं पहुंच पाते तो रुके भी नहीं और दूसरी बात क्या है कर्पण कीन प्रणाम मानो कह सकते थे कि तुम कष्ट देने की तुमको जरूरत नहीं है हमारे में इतना बल है कि सागर क्या 100 योजन क्या दो सौ योजन में जा सकता हूं ये भी नहीं कहा प्रणाम करके कहा कि आप हमको विश्राम देने के आए हैं तो आपको वंदन है कि तुम्हें क्या करूं मैंने जीवन का एक लक्ष्य बना दिया है जीवन का लक्ष्य क्या है राम कार्य करना और रामकार्यु मोहि विश्राम जब तक हमारे जीवन का लक्ष्य हमको नहीं मिल जाएगा तब तक हम विश्राम करने वाले नहीं है विश्राम की आवश्यकता नहीं है और जो महाराज इस प्रकार से चले तो जात पवनसुत सुध देखा जब पवनसुत को जाते हुए देवताओं ने देखा जाने का बुद्धि विशेखा अब समझने की जरा देखा जाए इसमें कितनी बुद्धि और कितना बल है तो कैसे महाराज देखा जाए तो एक रासी को भेजा सुरसा नाम अहिन कै माता ये सर्पों की माँ है नाम सुरसा है आप लोगों ने शास्त्रों में सुना होगा कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती भगवत मां शंकराचार्य भगवान कहते हैं कुपुत्रों जाएक क्विद माता कुमाता न भगवती माता कभी कुमाता नहीं होती है किंतु तो सर्पणी ऐसी है जो कुमाता है आप कहोगे कुमाता कैसी है जितने अंडे सब अपने आप खा जाती है अपने अंडों का भक्षण करने वाली सर्पणी इसको दया नहीं है हमने सुना है कि तो दोनों से जो अंडे छुप जाते हैं खिसक गए इधर उधर वही बिचारे बच पाते हैं तो ये स्वर्गों की माता का अभिप्राय इसके हृदय में कोई दया दया नहीं है देवताओं ने इसको भेजा और आकर के महाराज ये प्रकट हो गई बोले आज सुरन मुहि दीन आहारा देखो पहले ये देवता लोग डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आए थे इनडायरेक्ट कैसे आए मैनाक के माध्यम से इस्लाम का बहाना लेकर आपके कल्याण का बहाना लेकर कि आप ये करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा जैसे हमको हमारे गुरुजर समझाते हैं कि जवानी तो बीत जाएगी अगर आश्रम नहीं होगा तो बुढ़ापा बहुत कठिनाई देगा बुढ़ापा में क्या करोगे भागना पड़ेगा इधर उधर तो मज अगर विश्वास कम हो तो लगेगा हर बुढ़ापा में दुख मिल सकता है तो ये जो प्रलोभन है जीवन में अगर इससे सजग हो गया व्यक्ति सावधान हो गया तो निकल गया किंतु तो निकलने के बाद भी ध्यान देने लायक बात है देवता तब भी हार नहीं मानते अगर हार मान गए होते तो सोचते कोई बात नहीं इन्होंने सरकों की माता का चयन किया सुरसा का चयन करके और कहा माया जी प्रगट हो गई और प्रगट होकर के कहा कि आज हमको देवताओं ने आहार दिया है ये देवताओं ने आहार दिया है का अभिप्राय हम तुमको खाएंगे और जो कहा खाएंगे तो श्री हेनुमंतराव जी महाराज ने कहा मां मैं तो राम कार्य करने के लिए जा रहा हूं और राम कार्य करके आ जाऊंगा तो तुम्हारा आहार बन जाऊंगा जब तक राम कार्य नहीं होता तब तक, तक हम क्योंकि सीता के शुद्धित प्रभु ही सुनाऊ और तब तब वजन बैठी हूं आई तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा बना लेना खा लेना किंतु तो नायण इसको कहां विश्वास होने वाला था कि लौटकर भूखी अभी है तो लौटकर कैसे आए कि नायण ध्यान दीजिएगा व्यक्ति यदि त्याग से ऊपर उठी जाता है तो दूसरा पड़ाव है उसके जीवन में प्रशंसा समाज की जो प्रशंसा है ना इससे पाना तोशीलाद जी महाराज कहते हैं सुत वित्त लोक ईश्णा तीनी इसी का नाम लोकेशणा है ये जो सुरसा है वो हमारे जीवन की लोकेशना है जैसे व्यक्ति आप त्याग करोगे इसको तो कहीं जरे बुढ़े त्यागी जी महाराज हैं इन्होंने तो ये नहीं दिया, इन्होंने ये नहीं दिया इन्होंने ये नहीं दिया और ये समाज में लोकेशना जो बढ़ती है अच्छा लोकेशना का आप कभी इसका स्वरूप का व्रंथ पड़िएगा जब हनुमत लाल जी महाराज ने कहा कि मां मैं तो आग नहीं बोलूंगा लौट कर तो खाने के लिए दौड़ी और जब खाने के लिए जो तो हनुमान जी महाराज ने कहा खा लो और जो खाने के लिए मुख बढ़ाया तो उसने क्या किया जोजन भरते ही बदन पसारा एक योजन का इसका मुख हो गया जो महाराज डोजन भर बत का तो हनुमान जी महाराज ने दूना कर दिया इसने महाराज सोरा योजन कर दिया हनुमान जी महाराज तुरंत बत्तीसवें हो गए योजन के कि जैसे जैसे बदन बढ़ाती वैसे ये भी महाराज अपना वजन बढ़ाते हैं अभिप्राय क्या है जो लोकेशना है ये लोकेशना जैसे जैसे मिलती वैसे वैसे इसकी चाह और बढ़ती है पर तो लगता है कि वृंदावन में सब लोग अपने राम को जान जाए फिर अयोध्या में भी अपने को जाने फिर महाराज केवल हमारे सन्यासी वाले न जाने कुछ वैष्णवों को भी हमारी पहचान होनी चाहिए वो भी जाने की कोई वृंदावन के महात्मा ही ये है क्या लोकेष्णा ही तो है ये जाने ये जाने ये जाने ये जाने और उसका कोई मुख भरना बड़ा मुश्किल है इसकी पूर्ति करना बड़ा कठिन है महाराज हमको लगता है इसका तो पेट भरना सबसे कठिन है और एक बात ध्यान देने लायक है सबसे गड़बड़ यही है काम यदि जीवन में आता है तो कुछ मिलता भी है लोभ यदि जीवन में आता है तो कुछ धन आज तो मिल ही जाता है कुछ कहने के लिए कुछ देर के लिए तो होता है कि भाई ये इतना बैंक बैलेंस हमारा है क्या भले थोड़ी देर के लिए हो किंतु ये लोकेश् से क्या मिलता है हमारे कुछ संत कहते हैं लोकेश्ना कैसी बोले शुक्री विष्ठा ये शुकरी विष्ठा क्यों गाय का गोबर से तो हमारा कुछ काम भी बन जाएगा किंतु तो शुकर की विष्ठा किसी काम आने वाली नहीं है किसी काम आने वाली नहीं है और भारत में महाराज जो विभिन्न बढ़ाता बढ़ाता बढ़ते गए सत योजना से ही आंगन की ना इतना विशाल इसका भजन हुआ तो श्री हरमंतराज जी महाराज अति लघु रूप पवन ना लघु नहीं अति लघु एक टीकाकार कहते हैं अति लघु का अभिप्राय अपने को इतना छोटा छोटा बना लो इतना छोटा बना लो दासानुदास जैसे होता है महाराज हमसे तो कोई छोटा हो ही नहीं सकता है सारा जगत हमारा स्वामी है मैं सेवक हूं इसी भाव को हमारा अति लघ रूप अभद की नाम और भजन गए बदन पैरिपुणी बाहर आए हमारे महात्मा कहते थे इतना विशाल सरिता हनुमान जी छोटे बनकर गए उसके मुख में घूम आए नासिका में घूम आए और घूम करके निकल कर आवे और आकर के सामने प्रणाम करके काम वहां में जा रहा हूं और जो प्रणाम करके मांगा पिता ताई सिर देखो नारायण बात बड़ी विलक्षण है ये सजगता की जरूरत है श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पास इतना बल इतनी बुद्धि इतना बड़ा विवेक इतने विशाल बनकर के छोटे होकर के निकल जाना ये विवेक है उनका किंतु इतना होने के बाद में भी दूसरा कोई होता तो हम उठा दिखाता और कहता ले तू खाना चाहती थी कुछ नहीं कर पाई मैं जा रहा हूं किंतु नहीं सिर नावा उसको भी प्रणाम किया कि महाराज बिना भगवत कृपा के कार से गुण प्रणाम करके और कहा कि जब प्रणाम करके जाने लगे तो तुरंत उसने कहा कि हमको सुरु में भेजा था मैं आपके बुद्धि का बल का मरण जान गई और मैं ये भी जान गई कि राम रामकार सौकर्य हो तुम बल बुद्धि निधान आप राम कार्य करोगे निश्चित रूप से तुम्हारे में बल भी है बुद्धि भी है और आशीर्वाद भी इसमें दे दिया और वहां से महाराज निकल कर चले एक राक्षसी ने पकड़ लिया इनको और इस राक्षसी का स्वभाव है कि ऊपर उड़ने वालों को ये पकड़ती है और इस राक्षसी का नाम ही ईर्षा है याद रखेगा ये भी हमारे अंतर कर्ण में आकर के बैठ जाती है और हिंसा जब भी होती तो छोटे वालों से होती कि बड़े वालों से ऊपर वालों से कि नीचे वालों से ऊपर जो अपने से ऊपर होता है उसी से तो हिंसा होती है और ये वही पकड़ती है बाद में श्री हेमंत महाराज का उद्धान करके लड़कनी पर भी अनुग्रह करके और गर्गा के दर्शन करके शिवदेव के चरणों में पहुंचे हैं कि यात्रा कैसे हुई है इसकी चर्चा क्रमशा करेंगे कल प्रयास करेंगे जो भी रहे हैं उनको कल आवत तो आगे भूमिका में समय ज्यादा लग अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है हमारी मती हमारी रती हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पर्व प्रचरणारणों में समर्पित सोनेव की ज श्री भगव भगवान की जय श्री हनुमंतराय महारायण की श्री सत भगवंत की जय वृन्दावन हिरा जय जय है, जय श्री राम है, जय श्री राम है हनुमान जी हनुमत विद्यार्थी कलर दिखते हैं हनुमान कॉल जी आरती क्या और कोई करनी है मां जैसे आप कहेंगे थारी राय तो भारी राय